बंदे गुरु वंदे गुरुपद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंद नंद वंदेराधिका चरणोद गोपीजनो सामुक्त बिंद मनो वाछाकृपा सिन्दे वच पति पावनी वैष्णवभ्यो नमो नम मोखाचा लंगो लंग, लंग तमह वंदे परमा नंदमाधव बृंदा तुलसी वैपिया वैकेश केशवश पदे देवी भक्तिपदेदेवी सत्वत्यी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरोतम देवी सरस्वती देवी संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी गुरु भक्ति सदाक्तगुरभक्ति भक्ति सदा प्रमदाभविष्टु तीर्थ स्वद शिविरंचूत वंदे महापुरुष ते चरविंद तैक्ता दुस्तजुरेपि तराज्जलक्ष्य धर्मीचसा जर मील वधा वध वंदे महापुरश ते चरुण जत्दल खचंदम्छटा विस्फुरीशीत किबोधु स्वादर्शी पूर्णान रागर सुसागर सारोती साराधिका कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितान श्रियादैत गदाधर शिव वसदी गौरभक्तिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद्रिया गदाधर शिव वसदी गौरभक्तबिन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजानुलंबित हुजौ कन का कमला संगीतने कतर कमलाक्षजरो जुगध बन्दे जगत प्रियको करुणा भारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे नमा गंगे तव पादपंकज सुरासुर दिव्यूप मुक्ति मुक्ति तद सिं न सदा गौरी निरंतर नंगा तरंगरमणीय जटाकलाप गौरीरभुषि तवाम भाग नारायण प्रियमद वरांसपुरपति भजबीशनाथ बागी गीष वदने लक्ष्मी से चक्षसी जय संिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे, हरे। का नाचा मन सैं अर्वा बुधवात्मना बानुशी तो स्वभा काये न वाचा मन सैंवा बुध्वात्म अनुश्रित स्वभा करोत सकल परस्मयी नारायणीति समर्पय्त कायेन वाचा मनसैन्दिर्वा बोधवात्मना व अनुस्रित स्वभा करोति यद यद परस्मय नारायणयु समर्पयेता सिशिलोभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताएं <coughs> सि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताएं आप लोग भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा का जो पार्थक्य है वो समझने का कोशिश करें इसका ही नाम है सत्संग शिलोभ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताए आप लोग भक्ति बिनोद धारा का साथ अभक्ति बिनोद धारा का पार्थक्य को समझने का जो सत्संग है ऐसा सत्संग करें। सत्संग मतलब साधु संग सत्संग का बड़ा गंभीर रहस्य है दुनिया का आदमी समझ नहीं पाते कैसे सत्संग होता है कैसे असत्संग होता है एवरी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट असत्संग होने का संभावना है सुप्रतिष्ठित जो वैष्णव लोग हैं उन लोगों का कोई असत्संग बोल के कोई चीज होता ही नहीं क्युं? क्युं क्यों क्योंकि वो लोग अद्वै ज्ञान तत्व में तत्व में प्रतिष्ठित हो सुप्रतिष्ठित उसमें जे जो कुछ भी देखे जो कुछ भी सोचे सब कृष्ण संबंध लेकर सोचे भजन का गुप्त टेक्निक ये है तमाम दुनिया को कृष्ण संबंध में देखने का कोशिश करो तमाम दुनिया को कृष्ण संबंध की आधार पर देखने का कोशिश करो ये भजन का गुप्त रहस्य है यह समझना बड़ी मुश्किल है बड़ा कीपा हो जाए तब तो समझ में आता है रूपों को संपात यह सब चीज बताया सुंदर अनुकूल भजन प्रतिकूल भजन इत्यादि संबंध में हम जो शुरू किया था श्लोक वो भी एक अद्भुत है एगारो स्कंध में स्कंध में अभी मिलेगा अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम ये बोलने में बहुत सोझा लगता है सीधा लेकिन अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है ये इतना एक्यूरेट विचार है इसमें स्वर्ग का जो देवलोक है वो लोग भी घबड़ा जाता है समझ नहीं पाता एक मात्र तो शुद्ध सु, वैष्णव जो है स्वर्गो का जो देवता लोग हैं वो भी घबड़ा जाता है एक मात्र तो भगवान का शुद्ध भक्त लोग हैं इन लोगों का सामने ये सब चीज समाधान होता सुबह में यह सब बारे में थोड़ा चर्चा भी किया था अनुकूल भजन प्रतिकूल भजन इत्यादि विषय लेकर थोड़ा चर्चा हुआ था आज जो विषय चर्चा होने जा रहा है वो है सुबह में उठाया था इस विचार को भगवान श्री कृष्ण खुद बताएं मय भक्ति ही भूतान अमृतोत्ताय कल्पते और भक्ति का जो सब विषय है सब प्रचार करके जो सब करने का इच्छा था सब करके समाधान करके अभी नित्य जाने का प्रस्तुति है भगवान श्री कृष्ण जाने का तैयारी कर रहे जदुवंशी को ब्रह्मा आदि आके ठाकुर जी को प्रार्थना के ठाकुर जी चलो आपका तो काम हो गया भू भार हरण भू भार हरण आदि जो सब सेवा है वो तो था, आपका जो करना था तो हो गया अभी चलो ठाकुर जी बोले हाँ हम जाएंगे लेकिन अभी थोड़ा जदुवंशी जो, जो है ज्योतिवंशी को ले जाना है क्योंकि ज्योदुवंशी जो है दुनिया का किसी का हिम्मत नहीं ज्योदुवंशी को कुछ करे इतना पावरफुल इस अवस्था बाद में देखे ठाकुर जी का इच्छा से सिमन चैतन्य महाप्रभु जब श्री सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दी थी वाराणसी में दो महीना का दो महीना काल श्री सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देने का बाद उसके बाद सनातन गोस्वामी बहुत सारे चीज पूछे और आपकी कृपा करो तो ये सब अनंत तो सागर है हम पार कैसे पाए आशीर्वाद भी किए उसके बाद मोहिषी हरण लीला जोदु का जो अंतोद्यान आदि मोहिषी अंतोद्यान जितना सारे मोहिषी हरण लीला सिमन महापुर यह सब विषय है सोनातन गोस्वामी को कैसे सिद्धांतों परफेक्ट हो वास्तव सिद्धांत तो क्या ये सब समझा दे सोनातन गोस्वामी बोले कैसे हम समझे थोड़ा स्केच लाइन बताओ कुछ आज इतना तमाम सेवा आप दिए हो इसका कुछ स्केच लाइन बताओ उसके बाद महाप्रभु जी सारे ये सब बताएं उसके बाद सिद्धांत तो परफेक्ट से वास्तव सिद्धांत तो कैसे हो महिषी और लीला कृष्ण अंतोद्यायन आदि जदुवंशिका अंतोद्याय ये सब जो जो है सबका समाधान किया है करने का बाद अब एक बहाना लेके ये तो हमने बता दिया दोबारा बताएं नहीं ये ऋषि मुनियों का जो सांप है सांप ये सब सांप जो है ये कहने का बात है ये कहने का बात है ये एक्चुअली ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा ही हुआ ठाकुर जी इच्छा करके कराए ये सांप तो एक बहाना है इस बहाना को लेकर ठाकुर जी पूरा अपना जो जोदो वंशी है सबको ले जाना चाहता है ऊपर इस समय जो मुसल का बात हम बोल ऑलरेडी हम बोल दिया और दोबारा बताए नहीं मुसल का जो सांबो का गर्व से जो मुसल का उत्पत्ति हुआ वो कुल उनाशक मुसल ऐसे ही साथ था ऋषि मुनियों का साथ ऐसे ही था कुल उनाशक मुसल कुल उनाशक मुसल सुन के वो लोग घबड़ा गए फिर सुधर्म सभा को गए और विचार किए ऐसा ऐसा हमसे गलती हो गया ऐसा ऐसा हुआ तो सारे मिलकर विचार किया जो जाओ समुंदर के किनारे जाके इसको घिस घिस के एकदम पानी कर दो करके फेंक दो वो लोग गया समुंदर के किनारे घिस घिस के एकदम पतला इतना था उसको फेंक दिया एक मगरमच्छ ने उसको निकल लिया किसी मछुआरे ने उसको पकड़ लिया वो मछुआरे ने उसको काटा काटने के बाद घरों से पेट से इतना लोहे का फला निकाला और ज्वारा नमक जो बैद है वो उधर उपस्थित था बोले तू क्या करे हमारा काम कर का दे दे पले ले जा लेके लेके आया ज्वारा नमक वैद्य उसे एक तो सुंदर फला बनाया घीस घास के सुंदर फला बनाया कहावत है उसी फला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण चंदो का जो चरण कमल है उसको टारगेट किया था इसका प्रसंग है अभी हम बताएं अभी ये बहाना को लेकर जितना सारे प्रसंग है ये गोविंद देखे ये सांप लगने का बाद पूरा दारिका में अमंगल का चिन्ह दिखाई पड़ता है चारो भगवान बोले देखो इच्छा करके तो किया सबको बुलाए देखो चारों और अमंगल दिखाई पड़ता ठीक नहीं है ये चलो हम लोग जाए प्रवास प्रवास से जाए प्रवास में जाके सब दान पुण्य करे उधर जुग आदि करे इस जुग्गो का बहाना लेकर ठाकुर जी पूरा उधर से बल्लेदारों का खाली कर दो सात दिन का अंदर इधर पानी पानी हो जाएगा समुन्दर का अंदर चला जाएगा ऐसा करके बोल के सारे अपना जदुवंशी को लेकर पूरा चले गए मुस्टिमियों थोड़ा सा दो चार इधर उधर था जैसे बज्र नामों का बात बताया मामा का बारी था ऐसा प्रसंग दो एक बाज गया और कुछ नहीं बाकी सब लेके जो है चला गया उधर उधर जाने का बाद जो है उधर जाके जो हुआ जो कुछ भी हुआ फिर ठाकुर जी का इच्छा से मोयो नामक जी एक नासा का वस्तु है तो सोमरस बोले तो अच्छा है क्योंकि आप लोगों का गलती गलत भावना आ जाएगा ऐसा उचित नहीं एक चीज है उसको पान किया पान करने के बाद उसका थोड़ा चित्त विभ्रम हो गया उसके बाद एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू किया ठाकुर जी के इच्छा के द्वारा आपस में लड़ाई किया ये उसको मार रहा है ये उसको मार रहा है क्या और एरका वो जो लोहे का जो चूर है लोहे को ऐसा ऐसा करके घिसा वो चूर न जो है समुन्दर के किनारे जाके एरका नमक एक वृक्ष जो है ऐसा बनके खड़ा है एरका ऐसा वृक्ष है उसको फाड़ के अगर किसी को मारे तो गला टुकड़ा हो जाएगा इस धार है सार पेज इसको लेके सब एक दूसरे के साथ लड़ाई से औसु तो कुछ नहीं लाया था ऐसे एक दूसरे का साथ सारे समाप्त तो बल्लाव जी महाराज को मारने गए बलदेव महाराज बोले क्या बात है अंतिम में बलराजी महाराज पानी में सो गए जाके और अनंत रूप पाकर कर विलीन हो गए बाकी भगवान से कृष्णो परत्पर अखिलेश्वर उन्होंने सोचा कि ये तो आखिरी समय है और भगवान का अंदर में जो वैराग्यो चरम वैराग्य अनंत ब्रह्मांड में किसी का ऐसा वैराग्य हो नहीं सकता ठाकुर जी का अंदर में जैसा वैराग्य है वो वैराग किसी का नहीं ये गौरांग स्वरूप जो गौरांग जो गौरांग महापौ बनके आए थे नीला चलधाम उसमें जो चैतन्य महापौ का सन्यास लीला सन्यास लीला का विचार करो तो देखोगे इतना बड़ा वैराग्य किसी का दुनिया में होना संभव नहीं ऐसा चैतन्य महापौ ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण थोड़ा दूर थोड़ा दूर जाके एक पीपल वृक्ष है ये पीपल वृक्षों का नीचे बैठ गया और एक पैर का ऊपर दूसरा पैर ऐसा रख के चतुर्भुज मुक्ति धारण करके उदास बन के बैठे हुए उदास जैसे दुनिया में कोई हमारा नहीं अनंत ब्रह्मांड में कोई हमारा ऐसा उदास बन के चतुर्भुज रूप धारण करके बैठे हुए हैं इतने में उद्धव जो है भगवान को ढूंढते ढूंढते पागल हो गया कहाँ ठाकुर जी प्रभु कहाँ है पागल हो के ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया उसके बाद ढूंढते ढूंढते देखा ठाकुर जी जो है एक पीपल विक्षो का नीचे बैठा हुआ है जैसे कि तमाम सब छोट इतना इतना सारे लीला ठाकुर जी की है अब लगता है कि ठाकुर जी उदास है बुरा जाके पीपल पिक्षो का नीचे दौड़ के गया दो रोक रो के एकदम चरण में पड़ा ठाकुर प्रभु बोला चरण में पड़ा रोने शुरू कर दिया लग रहा है कि आप चले जाओगे लेकिन मेरे को भी ले जाओ मैं आपको छोड़कर पल भर भी रह नहीं सकूं ऐसे ठाकुर जी भी बताया बोले उद्धव मेरे से जारा सा भी नूना नहीं है जो उद्धव है वही है नौ उद्धव उनूपी मन नुनो नौ उद्धव उनूपी मन हमसे एक बूंद भी कम नहीं उद्धव जो उद्धव वही हम है देखने में वैसा सब कुछ है ये प्रीति का बात है प्रीति का बात उद्धव रोने लगे और ठाकुर जी गंभीर होके बोलने लगे देखो अब आपको बुद्रिका समझाना पड़े उसका पहले कुछ विषय जो है भगवत तत्व विज्ञान भगवत तत्व विज्ञान का बारे में उद्धव जी को उपदेश देने का प्रस्तुत की उस समय जो है मैत्रियों मुनि जो है बैस जी का दोस्त है वो भी आ गए आके उधर बैठ गए दोनों को ये भगवत तत्व विज्ञान उपदेश की और उद्धव जी का बहुत सारे क्वेश्चन है प्रश्न है जो सारे प्रश्नों का एक एक करके भगवान श्री कृष्ण सारे समाधान की उत्तर दी इस प्रसंग है अद्भुत प्रसंग है ये सुनने के लायक है तमाम भागवत विचार करने का बाद जो जीष्ट आए दशम स्कंदों का जो एकदम गुप्त रहस्य है ये तो हर कोई का दिल में ठहरेगा नहीं असंभव जिसका दिल में काम है उसका दिल में ये सब गुप्त रहस्य जो है प्रेम प्रति ये जो विषय है संभव नहीं इसलिए प्रभुपाद जी का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद जी का आदेश है दसम स्कंदो किसी का अगर अधिकार है तो शोभन करो नहीं तो ग्यारह स्कंदो जरूर शोभन करो तमाम भागवत का पूरा जिस्ट है ग्यारह स्कंदो एगारह स्कंदो किसी का समझ में आए तो बस कम मान गया जितना विवेक वैराग्यों का जितना सारे चीज़ मतलब जी एक का बारे सार वस्तु जो है वो इगार स्कंद में है वो जितना सारे भगवत धर्म का लक्षण आदि साधु का लक्षण कैसा क्या है साराम समस्या का पूरा समाधान ये सब समाधान एगार स्कंध में है जो भी है और इसके बाद ठाकुर जी कैसे उद्धव जी को उपदेश दी इस प्रसंग है उस समय हम चर्चा करेंगे बाद इधर जो है द्वितीय उध्याय में इधर एक प्रसंग को जो है हम पहले से ही बता दिया आगे हम बता दिया पहले ऐसा ऐसा होना है दसों के बाद इधर द्वितीय उध्याय में आ, ऐसा है मैं जो पीछे का बात पहले ही बता दिया अंतोधन सब बता दिया क्योंकि इधर जो विशेष जब द्वारका में भगवान गोविंदो का जो भूजो पालित हो अपना, अपना जो कि द्वारा पालित हो जो जो दारिका दारका से दारावती इधर लिखा और सुखदेव स्वयं वाचो गोविंद भूज गुप्तायम दरावत्याम कुरुद आवासित नारद अभिक्नम कृष्ण क्रिश्न, कृष्णोपासन लालसाह ऐसे तो नारद जी महाराज का साप था किसी जगह तीन दिन का बसी रुके नहीं प्रचेत सुख जो है उसका साप हा इसीलिए लेकिन इधर जो है लिखा है उल्टा उल्टा मतलब यही सोचा मैंने लिखा हुआ है नारद जी दारू का छोड़ के और किसी जगह जाना बंद कर दिया पूरा एक जगह अब बोले कैसे संभव है बोले संभव इसलिए है जो सांप दिया था वो है प्रचेत दक्खो पहले जो सांप दिया था उसका नाम था दक्खो महाराज वो दक्खो महाराज यही दक्खो महाराज ही फिर आया ये दोनों जो दक्खो है ये मेटीरियल है जड़ बुद्धि इसका साफ से कुछ नहीं होता और भगवान से कृष्ण का दारुका धाम जो है अपराकित तो है ये जगत का कोई विषय नहीं जगत का कोई जगह तो है ही नहीं दारुका दारे तो नारद जी जाके दारुका में रुका कि वे भूज पाली तू तो अपना गोविंद भूज गुप्ता यम दराव्याम कुरुद्व अब कृष्णो कृष्णोपासनाष्णपासना का लालसा लेकर बोले इधर ही रह जाए बस ठीक है और सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही विचार प्रस्तुत किए कोनु राजन को भजीत सर्वतो मृत्युर उपासम अमरुत्तम भजे सर्वतो उपासम अमरोत्तम जो ये जो मानव जितना सारे प्राणी हैं जगत में नाशवान है जाने वाला है तो इस अवस्था इस विषय को जानकारी अगर किसी का है हमारा शरीर नहीं रहेगा तो कोनु राजन कोन राजन इंद्रिय वाहन कुंद चरण नौ भजत को ऐसा निर्बोध व्यक्ति है? है निर्बोध व्यक्ति तो है और भागवत में तो पहले दसों से पहले बगले पशु हाथी बिना अपुभ नाथ लिखा हुआ बिना पशुग एक पशुघाती जो है राक्षस बदमाश वो छोड़ के मुकुंद का भजन ना करे ऐसा कोई यही नहीं ऐसा कोई है नहीं पशु घाती ऐसा नीचा गाली दिया भागवत जी का और यहां बोला कोनो भजन जब सर्व सा, सर्वशा चारों ओर से मौत का जो विवीसी का जो है डर है हर वकत आपको पीछा कर रहे है इससे तो जो श्लोक देके शुरू किया था ना कायन वाचा मनसे बुद्धात्मना व अनुस्तो स्वभा करो थे यद यद सकुल परसमय नारायणी जो कुछ भी है ठाकुर जी के चरण में समर्पण करो नहीं तो बिल्कुल कोई समाधान नहीं हो अभी हम ये जो जदुवंशी का अंतोद्धन का पहले का बात बोल रहा है तो पहले हम बोल दिया तो ये जो वसुदेव जी अभी वसुदेव जी का साथ नारद जी का देखा हुआ दर्शन हुआ दर्शन के बाद बड़ा सम्मान किया आदर किया और उसके बाद जो है वसुदेव जी कह रहे हैं भूतानम देवचरितम दुखाय च सुखाय चुखायो व शिकायव ही साधुनम तादृश चितात्म बस देवता आदि का दर्शन कभी सुख का कारण हो सुख का कारण क्योंकि वो लोग का अगर खुशी हुआ तो बढ़ दे दिया नहीं तो गुस्सा हुआ तो सांप जैसे इंद्र महाराज का देखा सांप दे दी गाली दे रहा अपना स्वार्थ का थोड़ा बहुत अपना सेल्फ इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत धक्का लगे तो वो लोग गुस्सा हो जाए लेकिन साधु संतो जो है अपना जीवन जिंदगी को बाजी लगा दिया कि दुनिया का मंगल के लिए ही मेरा जिंदगी है और किसी कारण नहीं है सुख के लिए ही है सुखा यो वो ही ए वो बोला साधु नाम तादृश अच्छुतात्मा नाम जो ठाकुर जी का भजन करते हैं और नाम जो ठाकुर जी को अंतर में बैठा बैठा के रखा है ऐसा भजन्ति ये यथा देवान देवा कर्म सचिवा दीन ये तो ठीक है सब जानते हैं भजन चीज जैसे भजन करता है देवता लोग जैसे आपका जो छाया है सैडो है आप जहां जहां जाओगे सैडो ऐसा करे बैठे तो बैठे रहोगे खाड़ा हो तो खड़ा छाया जैसा है छाया बैजंती जी तथा देवाना देव आप तथा बतानो बता वो कर्म सचिव कर्म सचिव जैसे छाया भी काम अपना जो काम है जैसा करता है वैसा भरता है ऐसा दिवत भी करता है लेकिन वसुदेव जी पूछा भगवान तथा भी पृछामो धर्मानो भगवत भागवत धर्मो का बारे में आपको पूछ रहा हूं जानो श्रुतिया जिस विषय को सु, सु, सुनने के बाद मार्तो सर्वतो दुनिया में भय से भय भै, से निवृत्त होने का और दूसरा कोई रास्ता है नहीं भय से निवृत्त होने का कोई रास्ता है नहीं इसी तो किया था ना सुखदेव गोस्वामी का पास परीक्षित महाराज सुखदेव गोसाई महाराज जो प्रश्न किया था पहला प्रश्न था ये दो दिन का जो जिंदगी है इसमें ऐसा की क्या बात बताओ जैसे हमारा पूरा निश्चिन्त हो जाए निर्भय हो जाए ये तो है अथोपरीक्षा में नाम सब परम गुरुं पुरुषों से हो य्यम मृय सर्वथा मरणशील मानुष के लिए जब आज नहीं तो कल मरना ही है ऐसे कौन सी साधन है ऐसा बताओ उसके बाद परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए थे जोगी नाम निपुण निर्णतम हरे नाम भले ये तो जोगी नाम नामतम हरे नामानुकीर्तन हरिनाम संकीर्तन जो है जो चैतन्य आदेश के वही यही है भागवत धर्मों का कथा का कीर्तन करो वही भी कीर्तन तो भागवत धर्मों का बारे में जब किसी को भक्ति आया पूरा भागवत धर्म पूरा कीपा करे जिसका ऊपर तो उसमें क्या होता है ज्ञानोत्या जे भागवत धर्म सुनने का बात श्रद्धया श्रद्धा अब बोला हम सुना है आप सुना है कैसे सुना है कैसे सुना है इधर लिखा है जानो ज्ञानो श्रद्धा श्रद्धा के साथ चौतन चौथे तो तो तो तो बोला वो तो श्रद्धा शब्द कै शुद्धी विश्वास भक्ति को सर्व कम ऐसा श्रद्धा है किसी का अगर है तो इसी जन्म में हो जाएगा कथा सुनने के साथ तो हो जाएगा जानो सुत्या मर्तो सर्वतो भया ऐसा करके किए ये जगत में जो है चारों ओर से यथा विचित्र वैसनाथ भगवत धीर विश्व भया चारों ओर से भय ही भय ये मेरा रुपया मार लेगा ये मेरा साथ उस विषय में उसका साथ तर्क हुआ तो मेरे को पिटाई करे वो मेरा पत्नी का ऊपर नजर डाल रहा है वो ले जाएगी चारों ओर से भाई भाई ना हर बगल संसारी आदमी का भाई डर खो जाए खो जाए क्या खो जाए तुम्हारा है ही क्या तुम्हारा कुछ है जो खोने का सोच रहे हो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं इस विषय को हृदय में इस विषय को ऊपर चिंतन करें तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है हमारा कुछ है नहीं तो खोने का कुछ विषय कहां से आए चारों से जथा विचित्र वैसनाथ भवत विश्वतो भयात मुच्छे है मोही अंजसई अंजसई व अध्या जथान स्वाधी सुब्रत हे सुब्रतो ऐसा साधन कुछ बताओ आप जैसे चारों ओर से जगत में जो भय अमंगल भय घेरे हुए हैं इसे बड़ा जल्दी वो खूब जल्दी मुक्त हो जाए ऐसा कुछ विषय है तो कृपा करके बताओ नारद जी को बताए नारद जी बताए सुखदेव जी तो बड़ी का बोल रहा है सुखदेव जी बोलते बोलते बोले अभी नारद जी ऐसा उत्तर दे रहे हैं नारद जी क्या बोल रहे हैं बोले आप जो प्रश्न किया है जत्सेसे भगवतानो भगवं विश्व विश्व आप पूरा जगत का मंगल के लिए तो आप ये प्रश्न किया ना सम्मेत व्यवसितम भवता सत्यतर सब है सम्मक एत व्यवसितम जैसे गीता में बोला गीता में क्या बोला व्यवसाय का बुद्धि रे के हुरुनंदन व्यवसायित्य बुद्धि मतलब व्यवसायित्य बुद्धि का, का माने क्या है जानते हो व्यवसायित्य बुद्धि का, का माने क्या है जैसे बद्ध जीवों का हजारों किस्म का बुद्धि है हजारों किस्म का विचार एक मन टुकड़ा टुकड़ा होकर चारों ओर जा रहा है चारों एक मन जो है टुकड़ा टुकड़ा होकर चारों ओर भाग रहा है चारों ओर भाग रहा है चारोर अब इस अवस्था में क्या क्या क्या किया, किया जाए व्यवसायित्य बुद्धि मतलब निश्चैत् का बुद्धि व्यवसाय का बुद्धि मतलब निश्चयत् बुद्धि निश्चयत् बुद्धि मतलब क्या है तमाम सल्यूशन हृदय का जो कन्फ्लिक्शन व्यवसायित्य बुद्धि सुन हृदय में जो है कि नहीं है कि नहीं कंट्राडिक्शन इस जो कंट्राडिक्शन है सारे समाधान होके हृदय में एक विचार आ जाए इसका नाम है निश्चाय का बुद्धि हृदय का जो कंट्राडिक्शन संशय संदेह है सारे सल्यूशन होके वन पॉइंट एक विचार आज ए फिक्स हां फिक्स फिक्सा हो गया अभी इसका नाम है निश्चाय का बुद्धि का बुद्धि और नहीं तो क्या बद्ध जीव का मनोरथेन असतो धवतो वही विचार किया था बहुत बार कथा बोलते बोलते बहुत बोलत बार उठाया ऐसा मनो मनोरथेन असतो धबोत भी कभी भी सदगुण संभव नहीं है हरिभक्त छोड़कर किसी का अंदर में सदगुण संभव नहीं असदगुण हरो अभक्त सकूत महद गुना हरि का जो अभक्त है हरि का भजन नहीं करता उसका महद्गुण एक्सेलेंट क्वालिटी जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी बोला जाए अंग्रेजी में अप्राकृत गुना बोली अप्राकित गुना बोली कोई विद्यासागर का अंदर संभव नहीं जब भी विद्यासागर के बात उठा के हाँसी उठा सुबह में मजा दिया थोड़ा अप्राखित गुना बोली विद्यासागर जी का अंदर आना संभव नहीं क्वाइट इम्पॉसिबल गुना बोली जो है बंकिम चंदो चट्टोपाध्याय का अंदर आना संभव नहीं जो भी नेशनल बहुत सारे रविन्द्र का अंदर भी अप्राकित गुनाबोली आना संभव नहीं क्यों ये मारा ये कोई मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है वास्तव बात परम पूज्य बाद, बाद केशविह महाराज का अंदर जो गुनावोली है कोई अगर बाहर से आके बोले केशविह महाराज का जो जो गुनावोली है ना ठीक ऐसा हमारा परोस में एक आदमी रहता है उसका भी ऐसा ही पर्सनैलिटी है हमारे तुम्हें छागल है क्योंकि परम पूज्यवाद केशव महाराज का अंदर जो गुनावोली है वो कोई बाजार का किसी का अंदर होना संभव ही क्वाइट इम्पॉसिबल संभव नहीं क्योंकि तो उसका अंदर में अप्राकृत गुना बोले उसका जो है लगता है कि सिमिलर लेकिन गुना बोले ये सब सूक्ष्म सिद्धांत तो है सूक्ष्म सिद्धांत तो है कभी विचार प्रस्तुत नहीं किया जाता है कभी कभी कब कभ हुआ नहीं हुआ जानते नहीं हम ऐसा है तो ये जो है जो व्यवसायित्य बुद्धि बोले राज नारद जी महाराज बताएं कि सम्मग सम्मग सम्मे समितम भगवता से भगवान से भगवान धर्मांत विश्व भावना आप तो जो प्रश्न किया ना लगता है कि आप पूरा तमाम जगत का मंगल का विषय आपके हृदय में ले लिये उसीलिए आप ये सब प्रश्न की तमाम जगत का मंगल का आपका अंदर में एक विचार है इसीलिए प्रश्न किए नहीं तो ये प्रश्न होता नहीं स्रोतोपटित ध्यातो आद्रित हो सदो पुनाति भग सद पुनाति सदरमो देव विश्व द्रोह ही <coughs> भागवत धर्मो का लक्षण बता रहे बोले ये भागवत धर्म ऐसा चीज है श्रुतो अनुपठितो तो, इन सब जो बताया श्रुतो मतलब ऑलरेडी शोवण कर लिया श्रुतो अनुपठितो पठितो ना कोई वजह से किताब ले लिया अलग पढ़ ला ना इधर लिखा हुआ है श्रुतो कि इन्होंने गुरु वैष्णव का पास भागवत धर्म का शोवण किया ठीक है और किसी ने उन अनुपठितो जैसा जो तो शोवण किया आदेश लेके उसका अनुपाठ शुरू किया अनुगत में पाठ अनुपाठितो फिर उसका बात ध्यातो जिस विषय को सुना है जिस विषय को भागवत धर्म सुना है वो विचार करके हृदय में ध्यातो ध्यान कर रहा है को किसी को अगर ये संभव नहीं तो आदृतो बड़ा बहुत सुंदर है आह हा भागवत धर्म उधर होता है भागवत कथा आह बहुत सुंदर है आद्रितो किसी ने बोला महाराज इधर भागवत का तो होने जा रहा है हाँ निश्चय होना चाहिए हो हो हम है आपका पीछे अनुमोदन किया और कुछ नहीं किया विरोध नहीं किया विरोध करने से वो सूर्योनी प्राप्त होगा हंड्रेड हंड्रेड परसेंट कुछ नहीं है बोलो मार हम आपका पीछे है भागवत का तो हो मंदिर में भागवत का तो हम है बास इतना बोल दिया उसको भी ऐसा गुण आ जाता है सद्दो पुना सदर्मो देवो विश्व देवता लोगों साथ लड़ाई किया उस लोग का नाश किया पूरा जगत को नाश कर दिया फिर भी वो पाप स्पर्श नहीं करे देवो विश्वद्रोह ओपी ही तमाम जगत का था, था भागवत का खिला भजन जैसे हनुमान जी किया था ना पूरा लंका को ऊपर जला दिया जलाने के बाद एक बूंद भी पाप हनुमान जी को स्पर्श नहीं किया क्योंकि हनुमान जी अपना इच्छा से नहीं किया ऐसा है तो अभी समझ में आ रहा है ना सब विषय अनुकूल प्रतिकूल जो है थोड़ा थोड़ा बताते जो बात पहले हम सुबह बताया था उसका ही धीरे धीरे श्रुतो अनुपटितो ध्यातो आदृतो व अनुमोदितो सद पुनाति देव विश्व द्रो ये बात को ध्यान रखना इतना मंगलमय है और ऐसा बोलते बोलते अभी नारद जी महाराज कह रहे हैं कि देखो ये जो आप जो प्रश्न किए हैं ये प्रश्न बहुत दिन पहले निवी महाराज का सभा में नौवाद्र जो, जो है इसी इसका सामने ये प्रश्न उठाया था ऐसा है कि उसी को आपका सामने धर दे धर के समाधान हो जाएगा मैंने आप जो प्रश्न कर रहे हो वो प्रश्नों जो कर रहे उसका जो उत्तर आएगा एक एक ही प्रश्न जो है महाराज जी नव का स्थान ऐसी इसी पुस्तक को किया था उस समय जो प्रश्न उत्तर हुआ था उसका डिटेल्स चर्चा हम हाँ आपका सामने प्रस्तुत करें उसमें आपका समाधान हो जाए ऐसा करके जो है क्या ये शुरू किया वहां नवजुगंद्र जो है नवजुगेंद्र सब ये नवजुग्र श्रमणा बात रसना आत्मो विद्या विशा अंतरिक्ष प्रबुद्ध विप्लायन आवीर्मसभागव विश्व सदसात्मक आत्मन अव्याखे नश्वन तो रूपम विश्वम आत्मनो व्याचर महीम ये सारा जो जगत सदसदात्मक सत एवं असत रूप जो जो ये जगत दिखाई पड़ता ये जगत में ये जो विचरण करते हैं बड़ा आश्चर्य जो है ये जो है विचरण करते थे स्थूल हो जितना सारे ये जगत है ये जगत में ये विश्व बिश, का अपना ही तो अभिन्न इस विषय में हम चर्चा करेंगे जो लोग भगवत प्राप्त पुरुष जो है तमाम जगत को अपना हृदय का अंदर दर्शन कर सकता समझा मेरा बात तमाम जगत को अपने हृदय में दर्शन कर सकता और अपने को सर्वभूत में वितरण कर सकता माना सब सर्वभूत का हृदय जो है वो वो भी किसी का कष्ट है किसी का क्या है सब जैसे सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया था हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया था ये प्रसंग है और ये पूरा समान विश्व को अपने से अभिन्न ऐसा विचार करके प्रत्यक्ष अनुभव करके पृथ्वी में पर्यटन करते करते सबका मंगल का विषय सोचते रहते हैं और एकोदा क्या हुआ निमी महाराज का जो युग है तो एकोदा निमिहे सत्रम उपा ऋषि भीर रजमा, रजनाभे रजनाभे अजनाभे महात्मना महात्मा अजानों में जो निमी महाराज का जो योग्यो जो है उसमें जदृश है ठाकुर जी का इच्छा से वो लोग आ पहुंचे ठाकुर जी का इच्छा से नव जुगंध जो है अभी आ पहुंचे उधर अब आने का बाद ये जो है जो है अभी जो है ये जो तानु दृष्टा सूर्य संख्या सनो महा भागवता नो निपो जनो अग्नयो विप्रहा सर्व एव उपतस्थिर जगो क्षेत्रों में जब देखिए सूरज का मापिक जलता हुआ सामना आधात्व जी तेज आ रहा है सामना देख के इशारे जो हवन कर रहा था कुछ भी कर रहा था सारे उठ के खड़ा हो गए निवि महाराज आदि जो सा उदाता खड़ा हो गया बाप रे आने का बाद क्या किए लोगों को सम्मान करके प्रीतिहा संघ पूजा चक्र आसन आसन, आसन आसन आसन स्थान समारोह था आसन आदि अर्पण करके पैर पैर धुला के अब जब बैठा है उसके बाद यही तो साधु संघ का तो यही महिमा है जब साधु संघ मिले तो हमारा जिंदगी जितना सारे संशय संदेह है वो समाधान होने का अभी उपाय बनेगा ना यही तो जितना सारे संशय क्योंकि गुरु तत्व तो तो का उस दिन बता रहा था ना सर्व संशय संचित अनोलस गुरु रहित। सारे समाधान का संशय संदेह का समाधान करने वाले हैं गुरु वैष्णव ऐसा है से विदोहराज अभी अभी प्रार्थना कर रहे है कि नवजोगंध जी का पास मन्ने भगवत हो साक्षात परसदानो वो मधुद्देश विष्णुर्भूता लोका नाम पवना य चरती मने भगवत साक्षात परसदान वो मधुद्देश ठाकुर जी जो है इसका पार्षद लगता है अब लोग मनने मन भगवत साक्षात पार्षद चरण थी विष्णु का जो मधुद्दिश विष्णु भूतानी लोका नाम पावना चरण थी और विष्णु का जो अपना आदमी है साधु संत तो है सबका जगत का मंगल के लिए ही उसका महादिचलम नीनाम घाम निश्चय मंगल के लिए होता है और किसी कारण नहीं है पावर लोकानम पावर चरंत ही उनका जो आना जाना, जाना जो है वो सब जगत का मंगल करने के लिए ही होता है और इसके बाद प्रश्नों करते रहे ये तो स्तुति है दुर्लभो मानुषो देहो दे क्षण दे भंगो तत्रभम मनने वैकुंठप दर्शनम दुर्लभ मानुष देहो ये जो मनुष्य देहो है अब नहीं रहेगा इसका विषय में बहुत सारी चर्चा है हमारा इधर टाइम नहीं कर नहीं पाता है बहुत सारे चर्चा है इस विषय में निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पधारम हैं इतना सुंदर सुंदर सब श्लोक है ऐसे तो है तथापि दुर्लभम मन ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम इसके बाद वैकुंठ प्रिय अच्छा ठाकुर जी का अपना आदमी का साथ साधु संतों के साथ दर्शन हो जाए ये तो कहना ही क्या ये सबसे ऊपर साधु संघों के साथ किसी भजन का कोई किसी पद्धति का तुलना नहीं किया साधु संघ साधु संग सर्व सत्य कय साधु संग साधु संघ सर्वशास्त्र कह लव मात्र साधु संग सर्वसि काय इसके बाद बोले अभी शुरू किया स्तुति फुति करने के बाद बोले अतो अत्यंतिकम खेम पृ भगवतो भवतो अनुघा आप लोग जो म, आप जो निष्पाप मंगल दायक जो आपका जो आविर्भाव हुआ ना संसार अस्मिन खनर दो सत्संग सेवम अतो अत्यंतिकम खेम पीछा भगवतो अनु आप लोगों का सामने अत्यांतिक मंगल कैसा है क्योंकि मंगल का दो दो स्वरूप है एक तो है एक तो है साधारण मंगल एक तो है वास्तव मंगल साधारण मंगल जो है उसका ड्यूरेशन जो है बहुत शॉर्ट टाइम जैसे उदाहरण दिया था किसी ने हमको थोड़ा बहुत रुपया दिया महाराज हमको नहीं जर में सचों की हमारा काका हमको दिया जर में तो इसके द्वारा कोई व्यवसाय किया ये किया जो कुछ भी किया ये सब जड़ जगत का एक दूसरे का साथ जो सहायता सा, सा, सा, का विषय है ये, ये हुआ तो ये जो मंगल जो है एक है अत्यांत्रिक मंगल एक है अवास्तव मंगल जो है इसका उदाहरण भी पहले हम दिया था जड़ जगत का मंगल जो है मंगल के द्वारा अमंगल भी आ सकता है मेरा बात समझा नहीं जड़ जगत का जो किसी व्यक्ति ने हम किसी को मंगल कर दिया ये मंगल का पीछे अमंगल खड़ा है मेरा बात समझा नहीं इसका उदाहरण तो दिया कोई किसी की याद नहीं रहता मैं क्या करूं मैं मिंदापुर का उदाहरण दिया था ना श्यमानंद गोरिय एक भाग तो आता था याद ही नहीं रहता किसी ने क्या करे? उसका चाचा जी उसको पैसा दिया जा तू थोड़ा बिजनेस कर पान का व्यवसाय शुरू करे पान व्यवसाय करते हुए तो इतना बिजी हो गया कि मठ में आना बंद हो गया मठ में कैसे अपन टाइम नहीं मिलता उसके बाद शादी किया बाल बच्चा हुआ बाद आठ टाइम नहीं हुआ तो चाचा जी ने तो उसको मंगल का लिए पैसा दिया लेकिन इसके द्वारा गुरु वैश्व से वो दूर हट गया है ना? तो ये कि मंगल हुआ क्यों मंगल? हुआ? अमंगल हुआ लेकिन चैतन्य महापो का जो पार्षद है चैतन्य महाप्र का जो लोग है चैतन्य महापौर का जिके इसमें भूयाद मंदोदया चैतन्य चंदो दया भूयाद मंगोदया मतलब वो जो मंगल किसी ने किया है वो मंगल को एनालिसिस करके भी किसी अमंगल नहीं आ सकता टुडे और टू समझा कि नहीं जो मंगल हमारे लिए किया है चैतन्य महाप्रभु बा हमारे चैतन्य महा पार्षद इसके द्वारा अमंगल आने का कोई चांस है नहीं ऐसा मंगल को अमंगोदया दया जो दया दिखाया उसके द्वारा कोई अमंगोदय उसमें कोई अमंगल आने का कोई चांस नहीं ऐसा <coughs> और संसार अश्विन संसार संसार में खनार्धो खन भर कर लिए अगर साधु संघ है तो इधर कह रहे हैं कि जो वसुदेव जी कह रहे हैं विधोहराज इधर वसुदेव जी विष्णुदेव के उत्तर दे रहे हैं इसके बाद विधो राज का आ गया ना नवजुगंधा विदोह राज बोल रहे नवजुगंधार्दी सत्संग का ऐसा महिमा है जो ये संसार में सामान्य समय खनार्द का साधु संघ मान जो सामान्य समय जो सत्संग है इसके द्वारा भी परम निधि प्राप्त हो सकता है साधु संग साधु संघ सर्वशास्त्र कै लव तो साधु सर्वसिद्धि ये सर्वसिद्धि का व्याख्या किया भक्ति मिनट प्रोपात जी बोले सर्वसिद्धि का मतलब है भगवत चरण प्रेम प्राप्ति पर्यंत तो संभव है एक्सट्रीम पॉइंट भगवत चरण में प्रेम प्राप्ति अंतिम कथा ये भी हो सकता इतना एक्सटेंडेड हा उसका पहले पहले जो लाभ है वो तो होगा ही ये तक हो सकता इसके बाद जब नवजुगंध को जो प्रश्न किए नवजुगंध में एक जोगेंद्र जो कवि पहला जो है नव नव जोगेंद्र में ये जो पहला जिसका नाम है कोवि है कोवि इस प्रश्न का उत्तर दी है इसके बाद एक विनम्र भाव प्रस्तुत किया जो भगवत धर्म सुनने का लायक है कि नहीं इसका प्रमाण है धर्मानु भगवतानु ब्रतो ज्योधि न श्रुय खमम आप अगर सोचते हो कि मैं भागवत कथा सुनने का लायक आप अगर सोचो विचार करके तब बताओ ऐसा नहीं कि बताई, तो ये बिना नम्रभा धर्मान वृतो जोधि न श्रेत क्षमा शोवण का अगर आप सोचते हो कि सुनने का लायक है तो आप बताओ जोई प्रसन्न प्रपन्या दसवती आत्मनम ऊपि अजहा जिस भागवत धर्मों सुनने के बाद अनुशीलन करने के बाद जोई प्रसन्न जिसके द्वारा भगवान साक्षात प्रसन्न हो जाए प्रपन्नायों जो प्रपन्न है उसी के ऊपर प्रपन्नायों प्रसन्न प्रपन्नाय जो प्रपन्न है उसके ऊपर तो ठाकुर जी प्रसन्न होता है जो ही प्रसन्न प्रपन्नायों दास दास आत्मा जो अपने को दे देता है बोले चलो हम बिकी कर दिया अपने को ठाकुर जी स्वयं अपने को दे देता चलो हम दे दिए तुमको इधर ने महाराज का इतना उत्तम प्रश्नों का बात जो है कभी महाराज पहला जो क्वेश्चन है भागवत धर्म का ये जो है संसार में इस विषय में उत्तर दे रहा है कैसे पहला क्वेश्चन क्या है विश्व ये जो सारे जगत से डर डर आ रहा है चारों ओर से विश्व तो भयात इसका बोला ना चारों ओर से भय आ रहा है चारो भय भय का समाधान क्या है कैसे हो सकता कैसे हो सकता इसका उत्तर दे को भी अभी उत्तर दियात भय अच्तस्व पदाबुजोपासन मात्र नि उदिघन बुद्धिर असुदात्म भावात्सवात्म नीवर्त भी क्या बोला मन ने अकूत स्थित भयम अच्छुत पदाम बुझो पत्र नित्यम एक रास्ता उन, वे वो क्या है एकमात्र ठाकुर जी का जो चरण कमल है अभय पद है उसका पूजन करो मन ने अकूत स्थित उद्विग न बुद्धि असदात्म भावात्म नग्न बुद्धि असुदात्म भाव तुम्हारा अंदर में असुद, असुद, भाव है, असुदात्म भावा इसके द्वारा उद्वेग हर वकत उद्वेग बेचैनी हर वकत बेचैनी बने रहते हर वकत क्या करे क्या करे नहीं करे ऐसा उद्विग न बुद्धिर असुदात्म भावात्म भाव से उद्वेक का जन्म विश्वात्मि पूरा जगत में भाई ही भाईचारो ये निवृत्ति का एक रस्ता है मन्ने हम तो यही सोचता है अपूत भयम अच्छुत स्व पदाम बस यही करो ठाकुर जी का, का जो नृत्य ठाकुर जी का चरण कमल है इसका आराधना करो उसी में भाई निवृत्त हो जाए जे वही भगवता प्रक्ता उपाया ही आत्मलब्धय अंजो पुंसा अविदुषाम विद्य जे जेवई भगवता प्रक्ता उपाय ही आत्मलब्धये अंज पुंसा अविदुषाम विदि भागवता नहीं था भागवत धर्म किसको जानते हो जे वही भागवता प्रक्ता उपाय ठाकुर जी जो स्वयं बोले थे न कौन बोला भागवत धर्म किसके बोले भागवत धर्म है मूर्खो लोग जिसके द्वारा भागवत धर्म लखनऊ बोल रहे मूर्खो लोग जो तमाम जगत का जो अज्ञान अंधेरा में डूबे हुए जितना आदमी है जिस भागवत धर्म के जरा आत्म सिद्धि लाभ है ज्ञान लाभ हो जाए भगवान जे सब उपदेश दिया है इस सबके नाम ही भागवत धर्म भगवान जो, जो सब उपदेश दिए है ना उस उसंगो हम चर्चा करेंगे बाद में इसका नाम ही भगवत जानो जे भगवता प्रोक्त उपाय पुंसाम विदुषाम विदि भगवता नही तान यही भगवतम आर जानो अस्थाय नरो राजन न प्रमादे तहिर चित धावन निमिलितो भागवत धर्म को आस्थायो। जो भागवत धर्म को एकदम आश्रय करने से आश्रय चैतन्य में चैत आश्रय लिया भजे तारे कृष्ण नहीं थे आ सब मरे अकार चैतन्य भागवत का ना चैतन्य भागवत का बर जानो अस्थायो जिस भागवत धर्म का आश्रय करने का बात आश्रय नहीं किया कोई आश्रय किया आश्रय किया कोई भागवत धर्म का आश्रय करने का मतलब क्या है अपना जीवन जिंदगी में भागवत जी का जो विचार है पूरा बाल बाल विचार करके प्रस्तुत करके अपना जिंदगी को गुजार रहा है भागवत धर्म का भागवत धर्म का जो विचार है उसका बाहर बिल्कुल नहीं जैसे बल्लवाचार्य जैसा इतना बड़ा महात्मा देखो जो है जिसका नाम है जो है इतना बड़ा खानदान का इतना बड़ा विद्वान है हैं वो भी शास्त्रों का विचार से थोड़ा मोड़ लिया चैतन्यवा को एक झटका दिया चैतन्यमा को दिया ना बल्ल जो को इतना सम्मान किया था इलाहाबाद में सब कुछ किया बल्लवाचार्य आया महाप्रभु अंत जो सब जानते है, इसका अंदर में अभिमान है वो बोलता हम भागवत सुंदर व्याख्या करे हम जानते कोई लाइन जाने हम मेरा मापी ऐसा और महाप्रभु को बोले हम भागवत का टीका किया है सुने गया बोला महाप्रभु हम तो बेकार है हम कुछ समझते नहीं है भागवत का क्या टीका समझे हम समझेगा नहीं वो जानता है महाप्रभु ये अहंकार है बाद में एक दिन बहुत सारे कृष्ण नाम का अर्थ किया मैंने अब सुनो महाप्रभु फिर बोले कृष्ण नाम का ज्यादा अर्थ हम जानते नहीं रहे नंदन कृष्ण यही जानता है बस ये नंदन जशोदांदन ये जानता है उसका ज्यादा जानने का भी जरूरत है नहीं गुरु जी हमको भूख हम ऐसे तो सुना नहीं फिर बाद में एक दिन फिर उल्टा आके बोला सीधा बात का जो टीका है वो बेकार है वो उसको ऐसा उसको हम ग्रहण नहीं किया और टीका हम एक्सेप्ट नहीं किया हम नया टीका किया महाप्रभु एकदम गुस्से में आके बोले हमी नहीं माने तारे मुद्दे गोनी बेशी को मानते नहीं हो सीधा स्वामी जगत गुरु है निशिंग देव भगवान साक्षात प्रोकुट होके हैं सीधा साई पाद का माथे में हाथ दिया बोले जो कुछ भी ऐसा स्फूर्ति हो निगो प्रसाद आत्धरम व्यक्ति निशिंग प्रसाद आद निस का कृपा के द्वारा बागी सजस्व बदने बोला ना बागीशा जसो बदने रहता है लक्षी सेवा सरस्वती शुद्धा सरस्वती बल्लभाचार्य जी जैसा देखो तुम तुम और हम कहां जाए बल्लवाचार्य जी जै तमाम दुनिया का शास्त्रो जिसका ऐसा पूरा ऐसा विराट दिग्गज पंडित और इतना ऊंचा खानदान का पापरी बल्लवाचार्य जी थोड़ा मोर गया शाक्षा वो भी चैतन्य माप का कीपा मिलने का बाद कीपा दिया ना चैतन्य चैतन का चरण का जल जो है वो पिया उधर मास्तक में लिया इलाहाबाद में महाप्रभु उस महाप्रभु को लेके गया था घर में आप बोलो जिसको महाप्रभु का दर्शन हुआ महापो का सेवा किया चरण जल माथे में उसका दिमाग कैसे खराब हो जाए हम तो हम तो हैरान चिंतन कह रहे थे हम कहाँ हैं बल्लभाचार्यों का दिमाग खराब हो गया वो आ पूरी पूरी में आए अभिमान करके बोले ऐसा ये भी ठाकुर जी का लीला है ये लोग तो बद्धजीव नहीं है हमको समझाने के लिए हो सकता ऐसा बाद में क्या हुआ गदाधर पंडित का संग हुआ बहुत इसके बाद गदाधर पंडित को बोले हमको किशोर कृष्ण का मंत्र का उपदेश दे दो क्योंकि इतना दिन तक तो बाल गोपाल का जो मंत्र है वो मंत्र था उसका जो गुरुजी मंत्र दिया बाल गोपाल का उसका मंत्रों का भजन की नियम है अगर उत्तम भजन का ये जो परिस्थिति अगर मिल जाए सदगुरु ऐसा तो उसमें अगर कृष्ण भगवान का किशोर भगवान का भजन के लिए गदाधर पंडित जी को बोले आप थोड़ा मंत्र बता दो हम भजन शुरू करें गदादर बोले हम स्वतंत्र नहीं हैं मेरा मालिक है गौरचंद्र चैतन्य महा को वो बोले तो हम नहीं करें हम ये सब नहीं इसमें हम कम हमसे नहीं होगा फिर भी बाद में जो का जो संपदा है पूरा हमारा गोड़िया संप्रदाय तो पूरा दफा हो गया टोटली सेपरेट यहां तक कि कंपटीशन चल रहा है जो गोकुल है हमारा पुराना गोकुल जो महाप्रभु सनातन गुसाई अप्रूव किया वो गोकुल को छोड़कर वो लोगों ने बाद में नया गोकुल बनाया नया गोकुल बड़ा एक शहर नया गोकुल लोग धोखा खा जाता बड़ा सब राजधानी ऐसा लोग सोचते कि यही नंदोबाबा का घर है नंदोबाबा का वो घर नहीं है पुराना गोकुल जो है मधुबन जो है वो हमारा जो मधुबन हमारा महावन महावन जो है मधुबन तो दरा तो निकल गया मुझसे, से महावन जो है वही है नंदोबाबा का जगह लेकिन वो लोग पूरा जितना सारे लोग आता है तीर्थ जाति को भरका के पूरा उधर ले जाता है वो लोग मानता ही नहीं कि चैतन्य माप का लाइन में है मानता नहीं आज का चैतन्य चर्या टीका में हम देखा पऊपातना भक्ति में क्या टीका बोले हमारा गौड़ीय संप्रदाय में जो अद्वैत गोसाई सर्व भट्टाचार्य नितन प्रभु सारे स्वरूप गोसाई ये लोग का जो तेज है देखकर कर बल्लभाचार्यो घबरा गया लिखा है चैतन्य चौध हमारा कुछ पोजिशन नहीं होगा हमारा पोजीशन नहीं हुआ इसलिए पूरा बाद में जो एक है हुआ अलग से वो देखे बल्लभा में रही ये लोग का जो पावर है इसका सामने हमारा कुछ हमारा पोजीशन ही नहीं है हमारा कुछ ठहरने की कोई जगह ही नहीं है ऐसा लिखा हुआ है ठीक है जो भी है छोड़ो सब महिमा है हम लोगों को सिखाने के लिए अगर कोई दोस्त दर्शन मत करो तो जानो आस्था नरो राजन न प्रमा दे जिस भागवत धर्म को आश्रय ले लो भागवत धर्म का आश्रय लेना मतलब वास्तव भागवत धर्म का आश्रय लेने का मतलब बस मंगलोगे लेकिन आश्रय लेना नॉट ए मैटर ऑफ जोक आश्रय लेना ये जो विषय है ये समझता नहीं आदमी आश्रय लेना कैसे आश्रय ले आश्रय लेने का उदाहरण दिया था मैंने ना पहले किसी भी हालत से जीवन में किसी भी मुसीबत आ जाए भागवत धर्म छोड़ के किसी चिंतन में नहीं लगना किसका बोलता है इसको बोलता है भागवत आश्रय तुमने बोला महाराज इस स्थिति में क्या किया जाए है ये कुछ उपाय नहीं था कर दिया नहीं भागवत धर्म आश्रय के मतलब हर हालत किसी भी हालत तुम्हारा जिंदगी में आ जाए भागवत धर्मों का विचार का आधार पर जिंदगी को गुजारने का कोशिश करो आप मुसीबत आया और हम क्या करें भागवत धर्म हमको बचाएगा बोल के तुम मोड़ दे बस हो गया अब भागवत धर्म तुमको बचाएगा नहीं कैसे बचाए बोलो लेकिन इधर एक सुंदर तत्व है ईश्वर सुनना ध्यान से जानो अस्थायी अस्थायी मतलब पूरा परम सत्य वस्तु को ऐसे पकड़ के रखना है कि इसी जन्म में ठाकुर जी का पास जाना समझा मेरा वाह बड़ा बड़ा महात्मा लोग जो है वो हर हालत में परम सत्व वस्तु को बिल्कुल पकड़ के रखा था पूरी पूर्ण रूप से परम सत्व वस्तु परम विजय संकीर्तनम जो बोला चैतन्य महाप्रभु का वाद है भागवत में पहला जो श्लोक है उसके द्वारा जो आता है पहला श्लोक जन्माद आदसो यदि इसका लाश भी इसका ध्यान करने के लिए बोला जो भी है अभी परम सत्व वस्तु को जब तक आप पकड़ के नहीं रखोगे तब तक होगा नहीं भजन भजन होगा नहीं परम पुज केशवी माज बोला शास्त्रों का ही विचार बहुत जगह और भी सुने केशव को सीमा रूप से बताया शतव वस्तु को थोड़ा बहुत मिलावट करके परिवेशन करो इसका नाम भी मिजूटा परम पुजित केशव परम सत्तो वस्तु को थोड़ा बहुत मिलावट कर दिया थोड़ा इसको मिलावट करके परिवेशन करो वो झूठा हो गया है समझा अर्धोसत्व को सत्व नहीं माना जाए अर्धोसत्व झूठा ही है इसलिए परम सत वस्तु को जीवन का आखिरी दम तक जीवन जिंदगी का आखिरी दम तक उसको पकड़ के रखना वो हिम्मत होना चाहिए गुरुदास छोड़ के किसी का हिम्मत नहीं जो गुरुदास सब क्रिया कर्म में उसका परिचय होता है गुरुदास उसी का संबंध बाकी किसे का संबंध में जानो नरो राजन संभव कभी उसका प्रमाद नहीं आता जिंदगी में कभी उसका जिंदगी में प्रमाद नहीं आता प्रमाद मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो के उल्टा बल्टा कर दिए प्रमाद नहीं आता नमा दे तो धावन निमिल्लो व नेत्रे न पते दियो आंखें बंद करके चले तो उसमें भी उसका पतन स्खलन नहीं होता अब इसका माने क्या होगा धावन निमिले व निमिले नेत्रे आंखें बंद करके चलना शुरू करके पतन स्खलन नहीं होगा। गया उसका माने क्या है बोले हमने तो आंखें बंद करके जाना शुरू कर दिया सीढ़ी से गिर गया महाराज बोला था उल्टा सिद्धांत ऐसा <laughs> नहीं इसका माने जो है अर्थ जो है गुरु वैष्णव का अनुगत्व में अर्थ करना चाहिए धावन निमिल्लो व नेत्रे नौ स्खलित न पते दियो मतलब जो जितना सारे विषय है इतना दिन तक किए हैं सब विषय के समाज धर्म लोक धर्मो मनोधर्मो जो कुछ भी है इफ यू कैन इग्नोर स्टिल देर इज नो प्रॉब्लम समझा मेरा बात ये सब चीज को इग्नोर कर दिया कुछ अरे समाज धर्म छोड़ो लौकिक धर्मो जो कुछ मानव दो जो कुछ भी है सब छोड़ दिया एक मतलब टारगेट मतलब सब देखना बंद कर दी धावन निमिल ऐसा जो है उसका किसी भी हालत से क्योंकि उसको तो प्राश्चित का नहीं है कुछ प्राश्चित्व बोल के कुछ चीज है ही नहीं जो भागवत धर्म को चर्चा करे भागवत धर्मों का रास्ते पे चले उसका लिए कोई भी हालत से अभी उसका कोई जा के थोड़ा प्रायश्चित्व करके ऐसा नहीं है प्रायश्चित कुछ नहीं है इसमें कॉलेज पती थी आर उसका बात जो हम बोला था उस बात को जो शुरू किया था इस बात का ऊपर चर्चा हो रहा है करोति सकलं ती समर्प ये तक कायन वाचा काय मन वाख्यो नवाचा मनुष इर्वा काय मन बाह इंद्रियो के द्वारा हैं बुद्धवात्म बात स्वभा स्वभा कोई भी करो बुद्धवात्मना है अनुस्तो स्वभाव मैंने पहले का कोई स्वभाव आए हुए हैं उसी मुताबिक क्रियाक्रम करे जो कुछ भी करो हैं आत्मा समाधान करके आत्मा आत्मा का अंदर संसय समाधान करके जो बुद्धि आया है, है बुद्धवात्म हो गया इसके बाद वित स्वभा पहले किसी जन्म का व इसी जन्म का किस पहला अभ्यास था उसी का मुताबिक कुछ क्रियाक्रम करो का मन सैन दुद्वात्मना व अनुस्तो स्वभा करो थी जत जद जो कुछ भी करो है करोति तिजो सकलं सकलम परसमय नारायण है थी सारे नारायण ठाकुर जी के चरण में समर्पित कर दो नहीं तो इसका जुम्मेदारी जो है तुम्हारा ऊपर आएगा इसका जो इसका जो रिजल्ट है कोई भी कियाकर्म का एक रिजल्ट है कोई भी कियाकर्म करो इसका रिजल्ट है लेकिन भगवत चरण में जो अर्पण कर दोगे तो तुम्हारा कोई जुमा नहीं समझा मेरा बात जीव जो है अपना क्रियाक्रम का अपना फल भोगता क्योंकि वो अर्पण नहीं करते अर्पण नहीं करते ना तो ये आप जी ठाकुर जी का चरण में अर्पण करते तो ये भक्ति हो गया हम्म और तमाम दुनिया जो भगवत अविनिवेश छोड़कर जितना सारे अविनिवेश है भगवत भगवत अविनिवेश का मतलब क्या है भगवत अभिनवेश बोल दिया उसका मतलब क्या है भगवत विधिवेश मतलब है भगवान भगवान का नाम भगवान का धाम भगवान का परिकर भगवान का वैशिष्ट जितना साधु और संत है तमाम टोटल जो है लेके भगवत तत्व तो है ये तत्व तो तो छोड़कर भगवत तत्व तो छोड़कर दूसरी दूसरी किसी चीजों में आपका बुद्धि उलझ जाए अटैचमेंट हो जाए तो हर हालत में विपद है मुसीबत होगा ही होगा कुछ नहीं है इसे बार बार गुरुवर्गो ने यह श्लोक को सिखाया भयम द्वितीय विनिवेश अपत विपर्जय स्थिति तन्मया अतो बुध आवय भक्त एशम गुरुदेव तात्मा यह बड़ा काम का श्लोक है बड़ा सुंदर भले भयम द्वितीय विनिवेश जब ही ठाकुर जी का चरण से भगवत तत्त्व से दूसरे जगह टेंशन चला गया आमी आमा, मैं मेरा यही भाई मैं और मेरा इसका पीछे जितना सारे समस्या है जितना सारे प्रॉब्लम है दुनिया का होल वर्ल्ड अनंत का, सारे समस्या का पीछे मैं और मेरा ये समस्या है मूल ये मूल समस्या ही है और मैं और मेरा ये बात को मिटा दो एकदम जड़ से मिटा दो तू और तेरा ठाकुर जी तू ही तो है तेरा ही तो है ठाकुर जी सब बस ये बदल कर बदला दो मैं मेरा जो इतना दिन समझ है उसको तू और तेरा ठाकुर जी ये तेरा ये बीवी बच्चा जो है सब तेरा सेवक सेविका है मेरा कुछ तो है नहीं जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिखाया संसार करके शिवा पंडित जी शिवानंद सेन शिवानंद सेन का भक्ति चैतन्य महापुर पागल हो जाते शिवानंद सेन गस्थी है आपका विचार से गृहस्थी है शिवानंद सेन का एक एक लड़का को महापुज जैसा कीपा किया है सुनोगे तो पागल हो जाओगे पागल हो जाओगे ऐसा कीपा किया है कॉपी कर्णपुर को क्या किया अपना पैर का जो अंगुल है वो उसका मुख में दे दिया सोचो क्या बात है ब्रह्मा शंकर आदि सब पागल हो जाता है एक दर्शन तक नहीं होता न तो वो नखाग्र मरीचिन जद्य समाधि सुविधि न तो वो नखाग्र मरीचिन वो चैतन्य का चरण कमल जो है वो बच्चा का मुख में दे दिया हाय राम अब वो कोवि कौर्णपुर का जो परिचय है जो जानता वो जानता बाकी लोग जानता नहीं कोवी कौन है कितना बड़ा उसका लेखा पहन के बड़ा बड़ा पंडित व्यक्ति पागल हो जाता कबी का का हाँ, ये कर्णपुर है इसका नाम कोवी है तो ये जो है द्वितीय विनिवेश का मतलब ठाकुर जी के चरण से मोड़ लिया जब तक ठाकुर जी का अर्थात भगवत तत्व में आपका अविवेश रहे तब तक कोई डर भाई नहीं हर हालत में महाप्रभु रक्षा करे ठाकुर इसीलिए अपेत जब ईशो इश, तत्व से छोड़ा मोर लिया तो उसमें क्या होता चैतन्य चौदन में तो लिखा है क्या कि कृष्ण भोली शेजी अनादि बहिर्मुख मुँग मुँग लिया, अनंत तो तो चर्चा भी किया था जो भी ब्रह्मचारी है सन्यासी है ध्यान से इस बात को सुनना जब भी गुरु वैष्णव का चरण से मन हट जाए दुनिया का जितना कामिनी कंचन है सब उसको गोला घोटने के लिए आएगा चारों ओर से आक्रमण करें चारोर से उसी मुहूर्त तो उसका आक्रमण जिस मुहूर्त तो गुरु के चरण को, को भूलोगे भले दस मिनट के लिए महाराज बोला गुरु वैष्णव माओ दस मिनट के अंदर घुसेगा माया गुरु वैष्णव ऐसा पावरफुल है नौतम ठाकुर कीर्तन में बोला जब भी कभी कोई अंदर में खराब भावना आया नौतम ठाकुर कैसे कीर्तन में दिखा चिल्ला चिल्ला कर बोलो गुरुवर्गो को बुलाओ रघुनाथ में भी लिखा है चिल्ला चिल्ला कर भगवान श्री कृष्ण का जो पार्सा उसको बुलाओ देखो कि कहां चला जाए काम रहेगा नहीं इसलिए क्या किया विपर्जय भजय ईशाद अप्रत विपर्जय अश्रुति जब विपर्जय हो जाए तो अश्रुति मतलब न श्रुति अश्रिति मतलब श्री नहीं अब बोल गया कृष्ण बोलने का बाद जितना सारे सम, इसलिए बोला, हैं, बोला है तन अतो इसलिए बोला बुधो जो बुद्धिमान भक्ति है बुद्धिमान व्यक्ति क्यों है बुद्धिमान व्यक्ति कौन है बुद्धिमान व्यक्ति का क्या डेफिनेशन दिया ठाकुर जी बोला बुद्धिमान वो है जो हर हर में सब छोड़ के अकाम सर्व कामोक्ष काम उदार तीव्रेन भक्ति योगेन न जजे पुरुषम परम अकाम सर्व काम जो कुछ भी है अगर वास्तव उसका बुद्धि है थोड़ा वो पूरा पूरा ठाकुर जी का चरण नहीं इससे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे सब छोड़कर अंदर में बहुत कुछ है गुरु गुरुजी का चरण आश्रय करके तन मया तो बुधो आभजित आभजित का मतलब प्रकोषेना तीव्रिमेंडस एफिनिटी विथ चिमेंडस एफिनिटी वो आसक्ति के साथ हम गुरु वैष्णव का रोसोई कर दिया हो गया ना ये सेवा नहीं है ये सब पागल है गुरु वैष्णव मेरा पान है गुरु विष्णव भोजन करे तो लगता है काम आम हो गया हमारा ऐसा तीव्र आसक्ति के साथ है अपना भोजन हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं ऐसा तीव्र ऐसा बात है तन्मा या बुधो आभज तमाम भक्तो को सम गुरुदेव ओतात्मा आत्मा गुरु होकर अगर भजन करे हम तो कहने क्या गुरुदेव आत्मा मैंने गुरुदेव का सिद्धांतों गुरुदेव का विचार गुरुदेव का आदर्शो गुरुदेव का जो कुछ भी है सब अपना जिंदगी में जो ग्रहण किया गुरुदेव होता ऐसा करके बहुत सारे सुंदर उपदेश किए भले राजन ये जो असद बुद्धि है चारों ओर से आपको मारने के लिए आएगा क्योंकि असद बुद्धि के द्वारा क्या हो चारों ओर अवका बुद्धि दौड़ना शुरू कर दे मनोरथेन असतो धावतो वही मनोरथेन असतो धावतो वही मनोरथ मतलब मनोरथ मतलब तुम्हारा जो जरमन है वो जरमन का जो रथ है मनोरथ जो है वो मन रूपी रथ में सवार होकर जीवात्मा भोग करने के लिए पांचाल देश में घूमता है पांचाल देश हम पुरंजन कहानी में बताया था थोड़ा बद्ध जीवात्मा जो है मन की रथ में सवार होकर पांचाल क्षेत्रों में भ्रमण करने में निकालता है भोग करने के लिए पांचाल क्षेत्र क्या है पांचाल क्षेत्र का मतलब है शब्दों स्पर्शो रूप रसगंधो तमाम दुनिया में जो लोग जितना काम में लगे हुए हैं सबको पूछो व्हाट फॉर यू आर डुइंग एंजॉयमेंट के लिए सुख के लिए जड़ो सुख तमाम दुनिया हुल वर्ल्ड को पूछो सब दो रहा है किस लिए काम कर रहा है शादी कर रहा है जो भी कर रहा है सब कुछ कर रहे उसका पीछे अल्टीमेट गोल क्या है व्हाट इज द अल्टीमेट गोल एक गोल है हम सुखी हुए हमारा एंजॉयमेंट है यही तो ये जो एंजॉयमेंट जो है इसका पीछे सारे एंजॉयमेंट का मतलब शब्द स्पर्शर उप्रोत तमाम दुनिया का जितना सारे भोग का एंजॉयमेंट का विषय है बैठो ठंडा दिमाग से एनर्जिकल विचार करो देखो कि यही निकलेगा सब रूप रौस रौस मतलब भोजन भोजन अच्छा-अच्छा आदि कुछ पियो शब्दों करो खाओ पियो जियो एंजॉय योर सेल्फ यही तो अंग्रेजी है क्रिश्चियन लोगों का यही है खाओ पियो जियो यही है दुनिया का ये विचार ये विचार में लोग प्रतिष्ठित है और इसके लिए जो एन्जॉयमेंट है सेंस ऑर्गान के द्वारा जो जिसना था एन्जॉयमेंट है इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण पहले गीता में बता दिया कोई विचार ही करता नहीं दुख जनो एवती आद्यंतवंत नौतेम तोज वियली इंटेलिजेंट देवर गो फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट जड़ो जड़ो इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला जो इंजॉयमेंट है वास्तव बुद्धिमान इसमें जाएगा नहीं क्यों जानते हैं ये बंधन का कारण है ये हमको जेल खाने में डाल देगा हंड्रेड परसेंट जेल खाने में मेरे को डाल देगा ये मेरे को जेल खाने में बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करे भगवान श्री कृष्ण गीता में ही बता दिए तो भागवत है कहां भागवत है हैं, गीता को हमने व्याख्या करने का गीता का प्रवोचन का तीन उध्याय तक हुआ हरिद्वार में ये इसमें बेहद बात है ये जो हमारा श्रीमद भागवत जी महापुरा और वो श्रीमदभागवत जी वो भागवत गीता है भागवत गीता जो है श्रीमद भागवत गीता जो है गोरियमठ में एंट्री मिलने का पहले वो ट, एंट्रेंस है गौरियामठ में घुसने का जो खेत गोरियामठ में जो तमाम जो ऊंचा फिलोसॉफी दार्शनिक विचार उसमें घुसने का जस्ट घुसने किंडर का जब ये गीता का गीता को लेकर तमाम दुनिया में विचार चल रहा है हम ये अपमान करने के लिए नहीं बताए, ये इसलिए बताया कि ताकि आपको पता चले कि कम से कम गीता का जो विचार है वो हृदय में नहीं हो तो कौरीय फिलोसॉफी में बिल्कुल उसका नो एंट्री नो एंट्री क्योंकि गीता जहां गीता जहां प्रवचन समाप्त किया गीता कहां प्रवचन समाप्त किया सर्वधर्मानंद परित मामे कंसौरम गीता वहां एंड किया और वहां से गौरी दर्शन शुरू हुआ जस्ट स्टार्ट हम ये गीता को अपमान करने के लिए नहीं किया गीता आश्रय करके ठाकुर जी तमाम दुनिया को चलाते हैं लिखा हुआ गीता आश्रयी हम पूरा दुनिया को चलाते हैं हम गीता को अपमान नहीं किया गीता हमारा सर पर रहे गीता का कुछ भी हम समझा नहीं ठाकुर जी का कि पा ऊपर हुआ नहीं लेकिन कहने का मतलब यह है तात्पर्य ये है कि कहा भागवत धर्मों कहा चैतन्य महापो कई ऊंचा विचार और जब हमारा सर्वधर्मांक्यज हो माम एकम सर्वनम बोझ यही हुआ नहीं एकमात्र हमारा सर्वनम यही तो आया नहीं तो स्टार्टिंग कैसे होगा भागवत धर्मों का शुरुआत तो नहीं होना संभव नहीं है ऐसा करते करते अभी बाद में जो है सुंदर बताया देखो इसके बाद जो है बहुत सारे श्लोक है उसके बाद जो भक्त लोगों का जो थोड़ा बहुत कैसा कैसा होता है जो ए भागवत धर्म का आश्रय करने के बाद वो ऐसा हो जाता प्रेमय हो जाता एवं व्रत स प्रिय नाम कृ जाताग दूत दूतचित्त उच्च हसती रौती गायती उन्माद नित्यति लोकवाज्य जब भागवत धर्म का पूरा कृपा हो जाए तो उस समय एवं व्रत है ये भागवत धर्म का व्रत जिसने ग्रहण कर लिया वो प्रेमय हो जाता है पागल मापी अकेला घर में हंसता है कैसा कैसा बोलता है नाचता है कभी अकेला घर में ऐसा हो जाए कभी रोता है कभी हंसता है एवं व्रत सब प्रिय नाम कीता ठाकुर जी का नाम कीर्तन करते करते विभोर हो जाता है जो चैतन्य माप वाराणसी में होता है नाची गाई नहीं आमी आपोनी इच्छा बोला ना अब <laughs> इसका गुरुजी के पास गुरुजी के पास मैंने प्रश्न किया कि मंत्रो दिला गोसाई की तार फॉल नाचीते गाय मान जोपीते जोपीते मन तो करे लागल यही तो चेतन मा बताया था ना ये ध्यान नहीं दिया आप लोग किवा मन तो दिला गोसाई की तार फॉल आपने कौन से मंत्र दिया है ऐसा जब करते करते हम पागल हो गया गुरुजी बोले देखो कृष्ण मंत्र ऐसा है जो जप करता है ऐसा इतना पावरफुल ऐसा निशिंग परिचर्जा आदि बड़े बड़े किताब गोपाल तापनी सब में लिखा हुआ है कृष्ण मंत्र इतना पावरफुल है उसका लिए कोई पुरस्कार विधि आदि कुछ दरकर नहीं कोई जंत्र शोधन करो आसन कुछ दरकर नहीं इतना पावरफुल है लिखा है। वो जपने बैठो कुछ दरकार नहीं जपना शुरू करो कुछ नहीं होगा स्थान काल पात्रो उसको शोधन करो कुछ नहीं लिखा हुआ है कृष्ण मन इतना पावरफुल है इट सेल्फ इतना पावरफुल है शुरू कर दो हो जाएगा ऐसा है तो चैतन्य महापो का विचार इधर आए देखो नाची गा ही नामी अपन इच्छा है अपना इच्छा से नहीं करता हूं ऐसे हो जाता मैं कि विभोर हो जाता हूं क्या करे है जोपित जोपित मन तो कर पागल ऐसा ही है और इसका ही भक्ति मनोदुर आदि कीर्तन में बोला ना बोला ना सुंदर हमारे विषय पागल बोलिया तो हमने क्या गलती बोला दो दिन पहले को विषय लोग जितना सारे है आके हमारा मस्तक पर लात लगाए हम खुशी हो जाए क्यों हम चाहते हैं विषय आदमी जितना विषय आदमी जितना इग्नोर करे मेरे को मेरा सुविधा है बाबा जी महाराज इसी विचार लेकर टट्टी घर में घुसा नाम करने के सारे दुनिया आया आएगा हमारा लड़का पास नहीं किया थोड़ा कृपा कर दो ये हमारा लड़की का शादी नहीं हुआ किपा कर दो बाबा जी महाराज पूरा लेटरिन में घुसकर दरवाजा बंद कर, कर दिए नाम करे कोई अगर बोले वो लेटरिन है प्रोपा चिल्ला के बोला हमारा गुरु जहां रहता है वो लेट्रिन नहीं वो साक्षात राधा कुंड है।, है तो राधा कुंड पर हमारा कुछ लैट्रिन में घुस्ा नहीं तो वंचन कर वंचित करने के लिए आदमी को इतना सारे पागल आदमी है दुनिया का वंचना करने के लिए घुस् बाबाजी महाराज है बहुबात विचार दिखाया बाबा जी महाराज लैट्रिन में घुस् इसलिए जितना सारे जड़ का आदमी है मानो कि बाबा जी में बोलना जब वो सब आके मेरा टट्टी पिस्सा जितना है हमारा माथे पे कर दे उतना हमको छोड़ दे आप लोग है निग्लेक्ट करे उतना हमारा अच्छा है इसलिए बोला था ना उस दिन बाबाजी महाराज जाने का पहले बोला देखो हम मरने का बाद हमारा पैर के रस्सा लगाकर कुत्ता मारने का बाद जैसे खींच के ले जाता उसे ले जाने के बाद गंगा में फेंक ली हमारा माफी दाम्भिक व्यक्ति का अहंकार को नाश कराने के लिए करने के लिए महाराज ऐसा द्वैनो प्रकाश किया कृष्णदास कुराज गोस्वामी का भी यह सब जो है जगई माधाई होते मुई से पापिष्ट पुरुषर कीट हईते मुई से लोकिष्ट मोर नाम जेई लय तार पाप हो मोर नाम जेई सुने तार पुण्य क्षय एम निघिन मरे के बा नित्यानंद बीनु जगत माझारे सोचो कितना दैन्य है टट्टी का जो कीड़े हैं बोल रहा है इससे भी मैं नीचा हूं तो कृष्ण भजन कैसा है दाम्भिक व्यक्ति के लिए कृष्ण भजन नहीं है व्यक्ति का नहीं है कृष्ण भजन इतना सुपर इतना एक्सीट भजन है वो हर आदमी के लिए होता ही नहीं जब भी लिखा हुआ है उसमें जात पात नीचा जात है ऊंचा जात है ऐसा कोई विचार नहीं तो है एक फैसिलिटी है एक फैसिलिटी इधर है कृष्ण भजन नहीं जातक आदि विचार सत्कुल विप्रो नहीं भजने रजोगो है, है निचकुल जो है ये जो है नहीं भजन अजोगो जे भजो से ही वरों अवक्त ही कृष्ण भजन है नहीं जातक आदि विचार ये स्त्री है भजन नहीं है ना ऐसा नहीं करो जो भजन करे उसका ही मंगल होगा लेकिन कृष्ण भजन बहुत एक्सेलेंट है इसका विचार जो है उसमें प्रतिष्ठित होना मुश्किल है इसका बाद में जो है ऐसा बोल दिया लक्षण भगवत धर्मो कैसा है इसको भागवत धर्मो कैसा है इसको भागवत धर्म को आश्रय करने से क्या क्या होता है ऐसा बता दिया एवं नाम जाता चित्त उच्च हसती अथो रोती गाय उन्मादती लोकवाइ हो लोग क्या कहे ऐसा सोचकर हम घर में बैठे रहे ऐसा नहीं लोग क्या कहेगा मीरा बाई मीराबाई का विषय तो राधा रानी का विषय तो समझोगे ही नहीं इसलिए हम मीराबाई का बात तो उठाते ही नहीं ऐसे उठाया देखो मीराबाई ने कोई लोग अपमान करे कुछ सोचा घर छोड़ के पूरा दौड़ ऐसा तो मीराबाई का चर्चा हमारा गोली मटो होता इसलिए नहीं राधा रानी का अनुगत तो नहीं की ऐसा तो ठाकुर जी को प्राप्त की राधा रानी का अनुगत तो नहीं की इसलिए वृंदावन में हमको प्रश्न किया था वृंदावन में हमको प्रश्न किया था महाराज मीराबाई का चर्चा नहीं क्यों हो रहा है बोले हम बोले इसलिए राधा रानी का अनुगत नहीं की वो अपने मनमानी मानी अपना भगवान प्राप्ति की है दिश में द्वार हो गया दिश में। जी। भक्ति भवो द्वारो ची को एक काल प्रपद मानसो यथास्तो सू तुष्टि पुष्टि घासम पयोनुघासम बोले इधर भक्ति परेशानुभव विरोक्तिरोन्न ध्यान देना जिसका अंदर में भक्ति आए वास्तव भक्ति नाटक नहीं जिसका अंदर में वास्तव भक्ति आए भक्ति उसके साथ पौरो अनुभव मतलब पौरो, पौरो अर्थात कृष्ण का अनुभव कृष्ण का जो प्यार है कृष्ण का जो विषय है भक्ति परेशानुभव ईश्व कृष्ण ईश्वर परमो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह तो भक्ति ही उसके बाद परेशानु भव तीन एक साथ सेटिस्फाई होता है जैसे मैथमेटिक्स में बोलता है ये पॉइंट देके ये स्टेटमेंट लाइन गया तो वो दाड़ी वो, वो सेटिस्फाई करेगा जरूर देख लेना करे ना मैथमेटिक्स में है अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई वो पॉइंट जरूर करे <laughs> ऐसा कंडीशन है <laughs> तो ये जो है भक्ति आर भक्ति के साथ परिस अनुभव और विरक्त अन्यत्र मतलब कृष्ण विषय छोड़ के कृष्णो का कृष्ण छोड़ के जो दूसरा विषय है उसमें कोई लगन नहीं लगेगा मन नहीं लगेगा लगेगा नहीं लगेगा भक्ति परेशान अनुभव बिरक्त अन्नत्र चौस तीस का ती एक काला एट ए टाइम सैमोलियस एक साथ ये होगा ही होगा अगर नहीं हुआ तो नाटक करना समझा मेरा बात अगर नहीं हुआ वो दाल में कुछ काला है नाटक कर रहा है, है ये हो नहीं है ये मैथमेटिक्स का माफी भक्ति परेशान हुआ विरक्ति एक काला प्रपदान है जैसे खुदा तो व्यक्ति बहुत दिन से खाया नहीं उसको भोजन दे दो भोजन देने के बाद क्या करे खाना शुरू कर दे एक ग्रास दो ग्रास तीन ग्रास खाया और उसका बाद खुन निवृत्ति हुआ सेटिस्फेक्शन हुआ और पुष्टि पुष्टि भी हुआ वह न एटाइम एट ए टाइम हो जाएगा ऐसा सुंदर विषय है इतना सुंदर ग्यारह स्तंभ का ये सब विषय ना चर्चा करे भक्ति कभी नहीं होगा इसका बाद जो है परो ईशो अनुभव परो मतलब परो मतलब जो ईश्वर परम कृष्ण गोविंद तो मतलब अगर कोई रामचंद्र का भजन करो बोले हमारा पौर ईश्वर यही है ठीक है आपका वृंदावन में इसको इस बात को लेकर लड़ाई होता है जो कृष्ण भजन ना करे है इस, जो चैतन्य भागवत चौतन बात लेकर, लेकर लड़ाई होता है बोले कृष्ण इसलिए शब्दों को यूज किया कृष्णो का अंदर में राम नृसिंग बरा यह सब तो ही है इसलिए बोला पिता कृष्ण जयी ना भावे बापी पात पातके जन्म जन्म तो दूसरा आदमी बोले हम तो कृष्ण भजन नहीं किया राम भजन किया हमको होगा नहीं हाँ होगा महाराज आप क्यों उल्टा गुस्सा हो रहे है। इसका माने हैं कृष्ण बोल दिया माने कृष्ण का अंदर में जितना सारे अवतार है अवतार है ठाकुर जी नंदन कृष्ण यहाँ तक मथुरा देश कृष्ण का भी नाम उठाया क्यों तमाम रसो का एक्सट्रीम जो एक्सचेंज है इस ओनली पॉसिबल विद कृष्णा मेरा बात समझा ध्यान से ये बात को सुनो बहुत सुंदर चीज है जितना सारे आदमी है दुनिया का सबका अंदर में किसी का किसी का लिए थोड़ा बहुत प्यार है ही है हो सकता पागल है तो छोड़ दो उसका बात सबका अंदर में अपना बाल बच्चा का लिए इधर बाल बच्चा नहीं है तो दोस्त के लिए नहीं है तो बीबी का लिए बीबी का लिए नहीं किसी का लिए होगा है ये जो प्रीति का विनिमय है समाज में चल रहा है ये प्रीति का एक एक विषय है पांच रस है ना हैं पांच रोस तो जितना सारे है आपका बाप का बच्चा का साथ कौन सी रस कर रहे हो बोलो बातशाल रस स्वामी का स्वामी का साथ जो एक्सचेंज का क्या है मधुर रस है ना मधुर रस ऐसे शांतो दासो बात्सल्यो शांतो दासो सख्यो बासल्य मधुर पांच रस ये पांच रस इट्स ए मास्ट कोई बात व्यक्ति बोले मानेगा नहीं तमाम दुनिया में आनंद जो पृथ्वी है इसमें कोई भी है पांच रसों में किसी ना किसी रस में तो एक साथ दो तीन रस और एक रस चार रस ये इसमें डूबा हुआ है और ये जो रस का एक्सचेंज है इस वेरी डेंजरस इस बारे में मैं तीसरा चर्चा जब हुआ था तीसरा स्क चर्चा जब हुआ था वहां हमने बताया था कोपिल जी का कहना मैं यहां का साथ बात हुई है जड़वत का साथ जो संबंध है ये फांसी का फंदा कपिल जी का कहना कहा था चर्चा किया था संगो जो संसतेर हेतु तो। संगो जो संतेर हेतु तो। संी मतलब गमन व्याकरण में आता है संश्री मतलब गमन गमन अर्थे संसार में गया संसार तुम्हारा नहीं है तुम पागल हो संसार तुम्हारा नहीं है संसार में गया ये हमारा लिए फॉरेन कंट्री है ये पृथ्वी में जहां जन्म हुआ ये फॉरेन है कहां आया हमारा जगह तो ठाकुर जी का जगह ये कहाँ आ गया हम ये फॉरेन है वो लोग बोलते तो फॉरेन में जाए फॉरेन नहीं है तो है क्या फॉरेन में नए जाओगे फॉरेन में है तो तुम है ये फॉरेन है ना फॉरेन हमारा अपना जगह नहीं है ये अपना जगह हम वो जयगा है ठाकुर जी का जगह जो नित्य है वहां जाना पड़ेगा हमको तो।, तो ये जो विचार है पांच रसों का एक्सचेंज जो है आप जो कर रहे हो आपका लिए फांसी का बंधन लॉकिंग हो जाएगा जेल में डाला जाएगा ये जो पृथ्वी का बंधन है ये जब तक साधु गुरु वैष्णव भगवान का साथ कर दो चेंज कर दो ठाकुर कृष्णों का साथ कर दो किष्णों को कृष्णों का साथ कर दो बस हो जाएगा क्योंकि द्वारिकाधीश कृष्णों का साथ भी रस का एक्सचेंज करे उसमें एक्सट्रीम एक्स, एकदम एक्सट्रीम नहीं होगा एकमात्र नंदनंदन कृष्ण जो है इसका साथी रस का जो चरम विनिमय संभव है, है। एक्सट्रीम एक्सचेंज एक्सेलेंट एक्सचेंज संभव है और नंदनंदन कृष्ण छोड़कर मथुराधीश कृष्ण बोलो द्वारका दिस कृष्ण में किसी का ऐसा संभव नहीं क्योंकि रस का तो चरम अवस्था है कृष्ण कृष्ण किसी का साथ प्यार करे वह आगे मधुर रस में संयुक्त तो होट है और मधुर रस का अंदर में सबसे एक्सीलेंट है गोपियों का कि कृष्ण का साथ तो परकी भाव सब है शौकिया भाव तो मथुरा में उधर है द्वारका में वो ये बात तो समझ लेना समझ लेनी चाहिए संगो यो संग से असस्वीत हो जो मंत्र आत्मा भी जो विचार करते करते दुनिया का सा संबंध जोड़ रहे हो सोच लो ये तुम्हारा लिए लौकिंग है निकल नहीं पाओगे बस घूमते रहो पुनरपी जननम पुनरूपि मरनम पुनरूपि मातृ जटरे शयनम अगर बचना चाहते हो तो गुरु वैष्णव का कथा मानो और ये पालन करो भागवत धर्म बस हो जाएगा इसी जन्म में कल्याण हो जाए हाँ हाँ हाँ अनुभव होना चाहिए हा हा ये जो है भक्ति आने से हो गए ऑटोमेटिक तो लिखा हुआ है एक साथ होता है इसके बाद राजा जो है बहुत सारे क्वेश्चन है हम एक छोटा संक्षेप कर दिया राजू वाचो अथो भागवतम ब्रुतो जद धर्मो जिसो नीनम यथाचरती जैर लिंग भगवत प्रिय अभी ये भागवत धर्मो का लक्षण क्या है कैसा है और जो लोग आचरण करता है उसका भी थोड़ा थोड़ा लक्षण बताओ कैसा कैसा लक्षण है कैसे समझे कि भागवत धर्म आचरण कर रहा है उसका स्थिति क्या है इसका थोड़ा सेग्रीगेशन जो है उसको बताओ इसके बाद जो है अभी कोबिर होवी अभी बताना हो भी है बताना शुरू कर एक एक करके नौ जो है ना जैसे चौथु में एक चौथुशन में एक बताता है तीन सुनता है नौ में नौ में एक बताता है आठ सुनता है कभी वो चुप हुआ वो बोला बाकी सुनता है हैं आपस में हरिकथा सुनते रहते हैं मिथो रथी मिथोत्तुष्टि निवृत्त मिथ ये हाँ। जो विषय है मिथो रोथी मिथोत्तुष्टि जब देखो बड़ा बड़ा साधु हम लोग देखा पागल हो गया श्रील भक्तिपुर पूरी महाराज का आज रात रास पूर्णिमा में गुरुजी का तिरोभा तिथि है और काल जो है थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे देखा है सामने कैसा आश्चर्य खोद महापुरुष है और एक महापुरुष का साथ दर्शन हुआ दाय श्रीधर गुशी आज के पास गया एक साथ बैठ के पास हरि कथा चला ये भी बोल रहे ये भी बोल रहे कितना प्रीति बाप रे बा सुनते हम महा है, है इतना पागल हुए जब सरी छोड़ने का टाइम हुआ उस समय क्या हुआ काल हम बताएंगे गुरु जी का हृदय में रिएक्शन हुआ ट्रेन से उतर कर दौड़े हम काल बताएंगे महापुरुष कैसा है लक्षण क्या है देखो रोना शुरू कर दिया जब गुरु जी जब गुरु जी सिधर के पास गए रोना शुरू कर दिया आप चले जाओगे हम लोगों को छोड़ के बच्चा का माफी रोना और श्रीधर घर में है गेट में बैठा हुआ है चाकर कमा नौकर कमा भी बैठा हुआ है सिद्धर इतना बड़ा महात्मा अब विचार कर देखो तो मेरा गुरुजी जी परम सिद्धर का बहुत पहले आया बहुत आगे ये सब विचार नित्य जगत में चलता नहीं नित्य जगत में ये सब विचार नहीं करना के कौन आगे आया कौन पीछे आया सब चलता नहीं क्योंकि नित्य पार्षद है जब जिसका समय हुआ ठाकुर जी ले आया आया ऐसा नहीं बोलना उचित नहीं तो अभी ये सब लक्षण के बारे में जब प्रश्न किया तो अभी हबी हबी कह रहे हैं कि सर्वभूति सु जिद भगवत भाव भूतानि भूता आत्मनिश भगवतम उत्तम भागवत लक्षण बताए कैसे समझे सर्वभूत सर्वभूति सुज्चि भगवत भाव सर्वभूत में ठाकुर जी है अपने को देखता है सर्वभूत में सर्वभूते भाव आत्म और भूतानी भगवती आत्मनीयश भूतों का अंदर में भी अपने को देखता है और सर्वभूत में ठाकुर जी उपस्थित है ये भी अनुभव तो होता है ऐसा जो भूतानी भगवते आत्मनीय शव भगवत उत्तम है, है? जसमिन सर्वानी भूतानी आत्म आत्मानतः एकतम अनुपष्य लड़ाई बंद हो जाएगा ना पूरा दुनिया का लड़ाई खत्म एक जगह वन सल्यूशन उपनिषद का बात है जसमीन सर्वानी भूतानी आत्मैव अभूत बीजानता तमाम दुनिया को अपने आप, आप, को जैसे देखते हो माम दुनिया को अपने का निजी जैसे दर्शन कर तो सबको देखो ऐसा समान सारी समस्या समाधान हो जाए जसविन सर्वानी भूतानी आत्मतजान तब शोक कहा आएगा मोह कहा आएगा मोह नहीं आएगा क्योंकि एकतम अनुपषत हो आप एकतम अनुपषत हो आप सोचे कि ठाकुर जी सर्वभूत में है कर, किसका साथ में लड़ाई करूं किसका साथ हम दुश्मनी करूं सब तो ठाकुर जी बन के हैं सब ये अनुभव आया आत्म बहुत भी कम शोक नहीं है मोह नहीं है एकतम अनुप्यतः सब भूत को एका एक जैसा समान हमारे में किसका कष्ट होता है हमारे भी हमारा कष्ट है उसका भी कष्ट होता है भोजन करने का समय काल बताएंगे गुरु जी का सब कहानी ये सब ये सब प्रतिष्ठित वैष्णव है ये सब कहानी नहीं है ये तिलक माला लिया थोड़ा प्रवचन कर दिया हा महाराज कैसा बताए ऐसा नहीं है शुभ प्रतिष्ठित है अपना रोम रोम में भागवत कथा हमारा गुरु जी को देखा है अंतिम समय 100 साल हो गया 101 साल दो साल रोम रोम में हरी कथा निकल रहा है हरी महाराज कैसे स्थिति है एक साल उम्र हम अभी भूल जाते हैं हमारा उम्र कितना हुआ हम भूल जाते हैं कभी कभी और वो उसका क्या स्थिति है गुरु जी का अरे बात सर्वभूत भगवत आत्मन भूतानी भगवती आत्मनीषो भगवत उत्तम ये उत्तम भागवत का लखनऊ उत्तम भागवत कभी तीन किस्म का कैटेगरी है तीन किस्म का ये उत्तम भागवत पहला उत्तम भागवत सेकेंड उत्तम भागवत एक्सट्रीम जीव को साई पा ये सब विचार विचार है और ईश्वरे तद अशु बालिशेषु दिशु हैं प्रेम मैत्री की जरती स मध्यम मद्धम मध्यम अधिकारी कौन है मध्यम हैक्त कैसा है बल ईश्वरे तद अधीनेशु बालिशेषु दिशु ईश्वर का साथ प्रेम है तद कोई भक्तों का साथ मैत्री दोस्ती किया बालिश जो है अग्न है उसको कृपा कर दिया बालिश है विदेशी व्यक्ति जो है उसको उपेक्षा करके चलाया जैसे नित्यानंद प्रभु उपेक्षा किया ना रामचंद्र ये खान न की है बदमाश जब नित्यानंद प्रभु को अपमान किया नित्यानंद प्रभु आके चौंडी मंडप में बैठे तो अंदर से लोग भेज दिया गोसाई को बोलो गौशाला में बड़ा जाएगा उसका आदमी बहुत है उधर ठहर जाए नित्यानंद हा, हा, हा। करते करते करते अंदर से निकाला हाँ ठीक बोला ये जगह मेरा बास का योग्य नहीं है गोबत करे मांस मांग अगर इधर जो है अमित हो रसोई हो ये जाएगा, जाएगा। यहां मैं कैसे रहूं बोल के उठ के चला गया सोचो महा व्यक्ति के चरण में सबका नित्यानंद लिखा हुआ है महत व्यक्ति के चरण में अगर अपराध हो वो जाएगा पूरा उजाड़ हो जाता महोतेर अपराध जहां हुआ पूरा है पूरा एकेर अपराधी पूरा गांव के गांव खराब हो जाता पूरा लिखा हुआ है पूरा गांव उजाड़ हो गया था नित्यानंद बहु का अपमान किया वैष्णव लोगों का अपमान किया था इसका फल ऐसा है आंखों का सामने देखा वैष्णव बन के था पहले उसके बाद वैष्णव को अपमान किया कितना अत्याचार किया बाद में जाके मांगसो खाया मांगसो आई आई करके अपराध मत करो कभी भजन ना करो तो ठीक है अपराध ना करो कभी भी हैं इतना अधपतन है सब हैं तो ईश्वरे तु बालिशेशम कि प्रेम मैत्री की पो उपेक्षा जो करो स हैं जो करो स अधिकारी और अर्चया मेव में अर्चन करते हैं लेकिन वैष्णव वो कह दो साधु संतो करो उतना ही नहीं ठाकुर जी को अर्चन में लगा दिया कर दिया ठाकुर जी को अर्चन में दिया, दिया। भगवतों में गुरु वैष्णव में गुरु भी सब है ये सब समझता नहीं और चया मेव हर पूजाम पूजा यदाई थोड़ा बहुत श्रद्धा है कर दिया नक्तेश ने सो स्वक्त प्राकृत से कहा वो अभी जड़ जगत में बद्ध भूमिका में है अभी क्रम क्रमे वैष्णव संग करते करते भजन का दासीलेंट लाभ है। क्या है गोष्ठी भजन में हमारा साधु संघ होता है ना बड़ा बड़ा साधु लोग है एक साथ हम हमारा बुद्धि खराब हो गया हमको शासन करे हमको भजन में लगाए हरिकथा सुनाये की गोष्ठी भजन के ये नहीं मतलब ये नहीं कि पहुंचा हुआ संत जो है वो बदमाश उसका लेवल पे नीचे आ जाए ये नहीं सब ये उल्टा बल्टा व्याख्या करता है अभी जो सोसाइटी में उल्टा बल्टा व्याख्या करता है महाराज एडजस्टमेंट नहीं जाता अरे महाराज क्या एडजस्ट कर रहे महाराज का एडजस्टमेंट तो यही है कि उसको क्षमा कर दिया इतना अपराध करने का बाद क्षमा कर दिया यही तो महाराज का एडजस्टमेंट वट डू मीन दस्टमेंट पागल सब उल्टा बल्टा व्याख्या करता है मठ एडजस्टमेंट मतलब ये नहीं है कि महाराज अपना भजन छोड़ के वो बदमाश का साथ वो उसी लेवल पे आ जाए है ये नहीं एडजस्टमेंट पागल कहीं का एडजस्टमेंट ऐसा नहीं होता महाराज क्षमा कर दिया बार बार आओ भजन करो उठो ये एडजस्टमेंट है और नीचे का आदमी महाराज का जो भाव को समझने का कोशिश करे एडजस्ट करे महाराज का कट्टोर भाव है आचार्य निष्ठा है उसको क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा महाराज तो व्यापार हो जाएगा तुम्हारा तुम्हारा ही नुकसान नुकसान है, तुम्हारा है, तुम आपस में चुकली करो बैठ के, तुम्हारा नुकसान है तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाए के आदमी किया, सब कितनाश हो गया महाराज कितन लिखे आरा अलग से आरती कितन लिखे तो चुप छागल कही का, का बात नहीं करना हमने उत्तर दे दिया सर बिल्कुल बात नहीं करना जा ये जो है, जो अर् अर्चन करते हैं लेकिन गुरु वैष्णव आदि सब में ज्यादा मतलब प्रीति नहीं है तो उसका प्राकृतिक अवस्था है उसको हेल्प करो बार बार गलती करे उसको खमा कर दो उठो जल हो गया गलती आ जा ये हमने एडजस्टमेंट देखा हम जो मठ में मठ में दिखाया एक छोटा सा भक्त है एक सन्यासी को छोटा बड़ा बात बोल दिया हम बोले क्या बोला क्या बोला तू तो? बोले हमको ऐसा बोलता तू क्यों बोला जा जाके खमा मांग मेरा सिखाता है। वो चरण में गिरकर कर खमा मांगा पैर पकड़ा हुआ आशीर्वाद ऐसा एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट का ऐसा तरीका है एक तरीका दिखाया एडजस्टमेंट ऐसे होता है तो ये जो है आ, ये इधर लिखा और, और किस्म का विचार दिखा हुआ है बहुत सारे गृहत्यापी इंदिर अर्थान जो न दृष्टि नीति बसे ही ये संद्रिया तो प्रतिष्ठित तो गीता में बताया जिसका इंद्रियो बस में है अंग्यम, जितना सारे अंग अंग प्रत्यंग कैसा है सका? कर ले और मुसीबत चला गया तो इंदिओ खोल देता जो जो गृहस्थी वैष्णव है वो ऐसा जब जरूरत पड़े तो इंद्रियों को खोला बाकी लॉकिंग करके रखे कुत्ता का मे बैठ बैठा ओट उठा चल इंद्रियो तो कुत्ता है हमारा इंद्रिय जितना है तो कुत्ता है ना कुत्ता का माफी ओट तो ओट बैठ तो बैठ ऐसा अगर है वही गृहस्थी बने गृहस्थी वैष्णव बाकी पागल सब गृहस्थी बंदव नहीं बने गृहस्थी वैष्णव बने और अच्छा शुरू कर दो बाज हो गया गृहस्थी वैष्णव ऐसा नहीं गृहस्थी गृहस्थी वैष्णव मतलब इसका जो आचार इतना टफ है सुनोगे तो पागल हो जाओगे गृहस्थी वैष्णव का आचरण इतना टाफ है वो सुनोगे तो, तो पागल हो जाएगा वो शादी नहीं करेगा <laughs> सुनेगा तो इतना टाफ है गृहस्थ वैष्णव का लिए जो आचरण है लिखा हुआ जो भी है छोड़ो अभी और गृहत्पी इंद्रियों अर्थान जो न दृष्टि न ऋषति जो इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला जो किसी चीज है भोगता तो नहीं है जैसे ठाकुर जी का कुछ आज प्रसाद आएगा परमाणु ठीक है चलो ऐसा करके उसमें देश भी नहीं है नहीं मैं परमाणु ना क्या मैं सूखा रोटी खाता हूं जाना कितना बड़ा बैराग्य है मैं, इतना, मैं इतना, है। इतना बड़ा बैरागी हूं मैं इतना बड़ा बैरागी जानता नहीं समय इतना बड़ा बैराग हूं मैं परमाणु नहीं खाता अरे महाराज परमाणु नहीं खाता ये प्रसाद है प्रसाद है गोड़ी का बैठो बैठो जाके बैठो पागल सब आ जाते कहां, कहां ये जो है अभी प्रापुंच जो है ये सब सुंदर श्लोक है श्लोक इसमें विचार है तो ये जो है इधर गृहित उपी इंद जो न दृष्टि न हृष्वती विष्णुर माय मदम उत्तम उत्तम इसका विचार। का और विचार है मनो धियाम जो पायो खुत संसार धर्म अभिविध्यमान स्मृत हरेर भागवत प्रधान देहे मान प्राण सब लगाकर जो जन्म जो जन्मो जो पय खुद भय खुदा आदि कुछ तृष्णा सबके परे है संसार धर्मो जितना सारे संसार में जिस प्रभाव के द्वारा आदमी मोहित हो जाता है संसार धर्म ही अभिमुच मान स्मृत् हरे सर्वदा भागवत चिंतन करते करते जो अपना जिंदगी गुजारता है वो भगवत प्रधान भागवतोत्तम भगवत प्रधानमंत्री नौ काम कर्मो बीजान जस्व चेतोषी संभव जिसका चिन, जिसका हृदय में काम का बीज का उत्पत्ति संभव नहीं न काम कर्मो बीजान जस्व चेतोषी संभव जैसे प्रहलाद महाजी बोलाना यदि अगर कृपा करना चाहते हो तो ऐसा कृपा करो तो मेरा दिल में कोई कुछ वासना ना रहे वासना का समाप्त तो हो जाए है जो रास् कामान है हे hey, बरदोर सबो अगर कृपा करना चाहता हो तो ऐसा कृपा करो इसके द्वारा हमारे हृदय में कामानम हृदय संग्रह भू विनय वरम हमारे हृदय में काम का कोई उत्पत्ति का कोई विषय ना रहे पूरा समाप्त तो हो जाए ऐसा कर दो तो प्रहलाद महा न काम कर्म विजानम जस सचेत से संभव वासुदील सौ वै भगवद ही ठाकुर जी को हृदय में बैठा के रखा है नजस्व जन्म कर्म भ वर्णाश्रम वर्णश्रम जाति सज्जते अस्म सज्जते अस्म मैजन सजते अस्म अस्मिन, अस्मिन अहं भाव दर प्रिय जिसका हृदय में जन्म कर्मो जाति इस बहुत सारे उसका क्वालिटी है इसके द्वारा हृदय में कभी भी अभिमान का कोई विषय नहीं है बिल्कुल वह है नो पर नजस्वो सपर इति है वित्ती विदा सर्वोभूत समय भगवतम ऐसा करके भागवतम जो है सब परमांशो इसका व्याख्या क इसका जो लिखा है त्रिभुवन विभव हित अकुंठ श्रुतिरजितात्मसुरा दिवीर्मी न चलती भगवत पदार विंदा लव निमेदी जी सौ वैष्णवाग्र सी वैष्णवाग्रगन वैष्णवाग्र कौन है ये है ऐसा करके वचनों का सारे जो है कैटेगरी जो है व्याख्या बैक, किया सुंदर इसके बाद जो है तीसरा उद्या में एक प्रश्न है प्रश्नों का थोड़ा बहुत उत्तर देखा समाप्त करेंगे अंतिम दिन है काल तो शेष हो जाएगा समाप्त तो समय नहीं मिले काल तो कृष्ण का जो भागवत धर्म शिक्षा उद्ध उसी का बारे में चिंचा होगा और द्वाद का थोड़ा स्पर्श हम कर देंगे श्री राजो बाचो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि परशो विष्णुर ईशो मई नोपी मोहिनी माया भवंतो वेदित न बचेन परश विष्णु माईना ओपी सुना है कि ठाकुर जी का माया ऐसा है बड़ा बड़ा जो है सबको मोहित कर देता ब्रह्मा शंकर सबको मोह में डाल देता ऐसा है परश विष्णुश माईनाम ओपी मोहिनी है मायाम वेदी तुम इच्छामो ये ठाकुर जी का माया का विषय में बताऊं क्योंकि अन्य व्यतिरिक विचार अगर ना हो तो वास्तव बिछा नहीं होता जब जब रोशनी को देखा अंधेरा को नहीं देखा तो रोशनी का जो महत्व है वो बैठेगा नहीं इसलिए अन्नय व्यतिरिक्क नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चाहिए दोनों होने से जो भगवत विचार जो है वो विचार जो है अंदर में ठहरेगा नहीं तो कन्फ्यूजन आ जाएगा भविष्यत में तो परोश विष्णु ऋषश मायना मोप महिनी मायाम वेद तुम्हें श्यामो माया जानना चाहता है भवंतो भ्रमंतुना हम लोग का सामने आप कृपा करके बतायो बताओ ऐसा करके बताया इसके बाद जो अंतरिक्ष जो अंतरिक्ष है ये माया क्या है इसका बारे में सुंदर थोड़ा बहुत व्याख्या की है इसका बारे में हम काल चर्चा करने की इच्छा रखते हैं क्योंकि महाराज इंगित कर रहा है कि अब आरती का टाइम भी हो गया और काल उत्तम भक्ति का बारे में थोड़ा बहुत हम स्पर्श करेंगे रूपकृष्णी का कथा का अनुसार थोड़ा बहुत स्केच लाइन गुरु जी का विषय और उसका बाद बैठना कब बैठोगे भोजन करने का बाद बैठोगे कि भोजन का पहले बैठोगे जैसे होता है वैसे ही करो हाँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा काल में बेचैनी नहीं होना भोजन भोजन करके आना नहीं नहीं आना तो नहीं आना हमारा कोई बात नहीं आओ तो ठीक है नहीं आओ तो और भी ठीक है काम परसमयी नारायणीति समर्पयित वाछा कल्पतुर्वश की बासी वजिधान पावन भो वैष्णवीभ्यो नमो